सुविधाओं का एक बड़ी खूबसूरत बात है कि कोई भी एक सुविधा सबके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती होती ही नहीं है कितना भी कर लें हम सुविधाओं में एक रूप नहीं हो सकते है। अगर होते तो आसानी से हो जाता है कब से अब तक हेलो ठीक है एवरीथिंग इज सेट नाउ बताइए कल से अभी तक मैं कोई प्रश्न खड़ा हो गए नहीं हो रहे उसके दो कारण हो सकते हैं अब इसको बोलने की जरूरत नहीं है ना ठीक देखिए क्या होता है इसके अलावा तीसरा कारण भी सुन लीजिए बहुत सारी बहनें हैं वो कुकरी शो देखती टीवी पे देखते हैं ना कुकरी टी वी पर देखते देखते हैं। कुकिंग वाला अब उसमें एक रेसिपी बताई जाती है कि गुलाब जामुन बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है और वो बड़े प्यार से देखती रहती हैं और सब डायरी में लिख लेती हैं न मावा इतना उसके साथ मैदा इतना मिलाना है उसमें फिर ऐसे करना है फिर ऐसे करना है वैसे करना है गोले गोले बनाना है और घी में डाल के तल देना उसके बाद दो तार की चाशनी बनानी है और चाशनी में ये छोड़ दिया <laughs> और उसके बाद ये गुलाब जामुन बन जाते हैं अरे दुनिया में आए हैं तो सब क्या, क्या क्या क्या नहीं देखा हुआ तो हो गया डायरी में गुलाब जामुन बंद हो गया काई में बंद हो गया अब कोई प्रश्न ही नहीं है अब कोई दिन मन हो गया संडे के दिन की चलो बच्चों तुमको गुलाजन तुम खिलाते हैं? अब उस दिन काम शुरू किए उस समय जब हम सुन रहे थे तो पूरे ध्यान से सुनने के बावजूद भी जितने प्रश्न हो सकते थे उतने हो पाए उसके आगे हुए नहीं क्योंकि अभी बनाने की आवश्यकता लगी ही नहीं और जिस दिन बनाना शुरू किया तब प्रश्न खड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए मैदा मतलब मैदा मतलब क्या कौन सा मैदा उसको छानू कि नहीं छानू है ना मावा अगर लेना है तो मावे में भी कई तरह की वैरायटी कौन सा मावा ताजा की बासी की वो घी वाला या बिना जिसका घी निकला हुआ है ना अब ये जब करने गए तो पता लगा पचासों प्रश्न निकल गए यदि हमको करना नहीं है है ना तो डायरी में गुलाब जामुन बंद है एक दिन गुलाब जामुन को डायरी से बाहर निकालो निकालोगे तो उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वापस आएंगे है ना तो ये डायरियों में खाली बंद मत रखना अगर कुछ समझ में आया उसको जीने में लेके जाएंगे तो फिर उससे जुड़े हुए व्यवहारिक सभी प्रश्न आएंगे और जिस और यह भी नहीं है कि सबके समान रूप से प्रश्न आएंगे और यह भी नहीं है कि प्रश्न कर लिया बराबर समझदार हो गए ऐसा भी नहीं है अब तक की जो एजुकेशन हुई है उसमें अगर हम देखेंगे तो एक मान्यता है एजुकेशन में कि प्रश्न कर लिया बराबर समझदार आदमी है? करें करें तो अब तक के क्या बना हुआ है शिक्षा में क्या चीज को लेकर प्रश्न बराबर प्रश्न बराबर समझदारी तो कौन कितने अच्छे से प्रश्न किया उतना ज्यादा समझदार जब शुरू शुरू में ये काम हम शुरू किए ये शिविर लेने का तो हमको भी यही ये, ये मान्यता थी यार कोई पूछ ही नहीं रहा है इसका मतलब उसको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है है ना तो किसी ने बहुत अच्छे से पूछा तार्किक विधि से इधर से उधर से तो आपने को भी लगता था कि यार इसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना जबकि प्रश्न बराबर समझदारी नहीं है वहीं पर कोई एक आदमी ऐसा भी होता है वो सुनता रहता है एक भी प्रश्न नहीं करता है और उसके बाद आगे बोलता है भैया बताओ कल से क्या करना है खत्म अब तो जो बिल्कुल ठीक बात अब तो जो करने से जो होगा वो होगा ना करने के साथ जो जिज्ञास बनेंगे उत्तर तो अभी हमारा बहुत ही देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बात करिए माइक मैन प्रश्न बराबर समझदारी ये मुझको भी अभी पता चली थी इनका आ, एक मत... को काम करिए भाई हम्म मतलब ये नहीं होती मुझको अभी पता चला था मतलब हाँ। ये जब इसमें आया मैं हाँ। और ये एहसास तो होता ही था कि तर्क करने से कोई आप समझदार नहीं होते लेकिन जब मैं इस, इसको पहली बार सुना तो मेरे ख्याल से एक या दो दिन में मैं इसको मान चुका था कि बिल्कुल सही है इसमें कोई दो राय नहीं है इसको आप, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते ना आप इसको गलत साबित कर सकते आपके बस की नहीं है तो फिर कर क्या सकते हैं तो जो आपकी अल्प ज्ञान है उसको कम से कम बढ़ा लो तो थोड़ा तर्क करके आप अपना सीख लो तो हमारा जो तर्क है जो मैं करता हूँ खासकर मेरे तरफ से मैं केवल सीखने के लिए करता हूं मैं उसमें कोई गलतियां ढूंढने के लिए या फिर उसमें कोई प्रश्न निकालने के लिए नहीं कर सकते जानने के लिए बढ़िया तो तर्क हमारे को मतलब समझने में सहायक बनाना पहले तो यही सीख रहे है तर्क को समझने में सहायक प्रश्न नहीं करना ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग ऐसा माना है कि हम ये बता रहे हैं तर्क को अपने समझने में सहायक बनाने की जरूरत है वो उसके बिना होगा नहीं कली बताया तार्किकता के साथ तर्क के बिना व्यवहार में कैसे चलेगा एक आदमी इतने में तर्क लगा लिया यार ये आदमी चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता उसके तर्क संतुष्ट हो गए सारे प्रश्न वहां पर अभी रुक गए हैं ना अभी व्यवहार में आने की बात है एक आदमी तो सबका अपना अपना एक प्रवृत्ति है पुराना उस सारी प्रवृत्ति के साथ ही हम रहने वाले अचानक छूट जाएगा थोड़ी होता है व्यवहारिक बात करेंगे ना तो सबका अपना अपना तरीका होगा कोई दस बार में समझेगा कोई एक ही बार में उसको कुछ बात क्लिक कर जाएगी किसी को पता लगा कि शरीर को पहले भिड़ाने का मन कर जाएगा बोलेगा का, हम काम करेंगे फिर समझें कोई बोलेगा नहीं पहले मेरे समझूंगा फिर काम करूंगा कोई धन को लगाएगा पहले कोई धन को लगाएगा आखिरी में तो सबका अपना अपना मॉडल हर एक आदमी अलग अलग तरीके से है लेकिन जागृतिपूर्वक एक तरीके से होने की बात बनी तो प्रश्न अगर तर्क है तर्क को तर्क इज टूल तर्क क्या है टूल है हम चाहे जिधर लगा लें। अच्छा अपन क्या सोचते हैं कि तर्क विल गाइड अस? ऐसा नहीं है तर्क आपका टूल है आप जैसा उसको उपयोग करेंगे वैसे परिणाम आएगा जैसे आप यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देखकर आपको लग रहा है कि कुछ तो ठीक हो रहा है कुछ बहुत सारा ठीक होना अभी भी बचा ही है तो आप तर्क को दोनों तरीके से लगा सकते हैं कि देखो समझ में आने से एक आदमी को समझ में आने से एक परिवार को समझ में आने से कई परिवार को कुछ समझ में आया लोग अभी जहाँ से भी थे जैसी भी परिस्थितियाँ थी उन सभी परिस्थितियों में से और एक बेहतर परिस्थिति के निर्माण के लिए कृथ संकल्पित हो गए तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इस प्रकार से आप लगा सकते हैं तर्क को यदि आप इसके साथ सहमत होना चाहते हैं उस तरीके से लगाएँगे यदि आप असहमत होना चाहते हैं उस तरीके से तर्क लगा लीजिए क्या हो गया इतने साल के इतने बड़े-बड़े बातें करते हैं ये हो गया वो हो गया उनके हाथ तो एक आदमी ऐसा है दो आदमी चले गए तीसरा तो अभी लड़ते लड़ते अभी देखा मैंने लड़का आए दो लोग है ना और सामान तो ये बेच ही रहे हैं और ये हो रहा है और बच्चे तो है ना वो टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे मोबाइल तो देख ही रहे और अजय भैया देखो वही गाना गा रहे थे यहाँ पर न मनोरंजन कर ही रहे हैं तो ऐसे आप असहमत होने के लिए भी आप तमाम तरीके से उसी टूल को यूज़ कर सकते हैं अब मुद्दा यहीं आ गया वापस तो क्या मैं कहीं भी सहमत होने के लिए टूल लगाऊं? अब पुनः उसके लिए वापस क्या कहा जा, कहां जाना पड़ता है को बिट गया यहां से है ना श्रेष्ठता की पहचान एक बार श्रेष्ठता की पहचान हो जाने के बाद अब आपके पास तर्क शक्ति है उससे सहमत होने के लिए आप लगाइए असहमत होने के लिए लगाइए जिसमें लगाना उसमें लगाइए यहां पर एक तर्क का बहुत महत्वपूर्ण रोल दूसरा महत्वपूर्ण रोल कहा तर्क आया हमको समझ में आ गया अब उसको हमको एग्जीक्यूट करना है तो समझने में भी तर्क जो है वो सहायक वस्तु और उसके एग्जीक्यूशन में वापस सहायक वस्तु तर्क अपने में समझ नहीं है खाली इतना सा ध्यान रख लीजिए लिख लीजिए तर्क अपने में समझ नहीं है तर्क तर्क शक्ति अपने में समझ गए हम बोध हो गया है ना ये नहीं है तर्क अपने में समझ नहीं है बल्कि श्रेष्ठता को पहचानने के उपरांत समझने में सहायक तथा समझदारी उपरांत प्रमाणित होने में सहायक टूल है तथा तो श्रेष्ठता को समझने में सहायक तो पहचानने के उपरांत श्रेष्ठता को समझने में सहायक श्रेष्ठता को समझने में सहायक तथा समझदारी उपरांत समझ को प्रमाणित करने में समझदारी को प्रमाणित करने में सहायक टूल है पहचानने में तर्क नहीं है ये झंझट है सच्ची बात कर रहे आप पहचानना जीवन सहज मौलिकता है आपको कोई एक आदमी अच्छा लगे ना उसके बाद तो फिर सारी कार्यक्रम शुरू हो रही है आपको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है हाँ फिर से बोल दो दीदी रेडियो वाले भाइयों के लिए इसका मतलब ये हुआ कि आ, हम पहले भाषा और फिर आचरण के द्वारा श्रेष्ठता की पहचान कर रहे हैं और फिर अनुकरण कर रहे हैं हाँ वो फिर उसके अनुसार हम अनुकरण कर रहे हैं जी। अब सारे तर्क शक्ति को मैं सदुपयोग कर रहा हूँ मेरे हाथ में आ गया की मैं अब अपने लिए उसका उपयोग कर रहा हूँ तर्क आपको ले जाए कहेंगे दौड़ा दौड़ा के मारेगा अगर आपने उसको उपयोग नहीं किया सदुपयोग नहीं किया तो वो आपको कहीं ले जाके दौड़ाएगा दौड़ाएगा वो आप आखिरी तक भी उससे असहमत रहने के लिए कर ही सकते हो प्रयास है ना हाँ बेटा इधर इधर इधर उधर भी कोई है क्या आप यहाँ बीच में मध्य में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भैया अगर कोई आपको प्रभावित कर रहा है इंप्रेस कर रहा है हाँ वहाँ श्रेष्ठता दिखाई दे रही है उसकी भाषा में उसके व्यवहार में लेकिन कुछ आपको अपने हिसाब से कुछ कमी भी दिखाई दे रही है बहुत अच्छी बात तो ऐसे में क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए कैसे हाँ, वही ना कुछ अच्छा दिखाई दिया कुछ कमी दिखाई दिया जो अच्छा दिखाई दिया उसको स्वीकार किया जो कमी दिखाई दिया उसके लिए तर्क लगाया पूछा चारों प्रश्न करे एक बात पहला भागी हो गया है ना तो जो भी ठीक दिख रहा है उसको सम्मान हुआ मूल्यांकन कर पाए और जो अभी हमको कमी लग रहा है वो हमारे लिए समझने का वस्तु है क्या चीज है वो हाँ मेरे लिए समझने का वस्तु क्या हुआ कि मेरे को ठीक दिखा अब ठीक दिखने का आधार क्या है रूपज बल धन है क्या तब तो वो समझ में आ गया कि रूपज बल धनी तो है इसमें और रूपज बल धन है तो अब वो वो हम हमारे को श्रेष्ठता स्वीकार नहीं हो रही उस पर तो बात हो चुका है अब उसके बाद उसके बाद जो मुझे समझ में नहीं आया अटक रहा है है ना इतना सारा तो मैं अटक पा रहा हूँ लेकिन कोई कोई चीज़ अटक रही है जो अटक रही है वो ही एक्चुअली समझने का वस्तु है तो नाव नाव यू प्लान फॉर दैट कि ये मुझे समझना है एक तो ये बात हुई समझने के लिए नहीं तो दूसरी बात क्या है रिजेक्शन तो हो सकता है कि मैंने जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लेता ना बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण लेते शायद आपको सूचना होगी बाबा जी अपने अपना घर परिवार खेती गोशाला और आयुर्वेद से चलाते थे तो हमारे सामने तो वही मॉडल बहुत सारी बातें हमको अच्छी लगती थी लेकिन आयुर्वेद में जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता था चिकित्सा के मामले में वो हमारे को गले के नीचे जाता नहीं था ठीक तो हमको दसों पंद्रह साल लगे अटक के हमको किसी ने बताया भी नहीं कि वही समझने की वस्तु है बाकी तो समझ ही गए हो तो वो हमको कोई दिक्कत है हमको समझ में क्यों नहीं आ रही बात उसका कारण मेरे को जाकर 2008 में जाकर समझ में आया कि वो जो जो चीज़ें जो हम नहीं घटक पा रहे हैं जो अटक गई हैं एक्चुअली वही समझने का वस्तु है तो जैसे ये बात बनी तो वो समझने गए तो पता लगा वो भी समझ में आ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे है ना इस प्रकार से आप तर्क को जिस दिन हम अपने अर्थ में लगा पाए तो एकदम समाधान हो गया समाधान का मतलब समझ में आने लगा, लगा चीज़ें एक्चुअली समझ में आने लगा एक समाधान अनुभव के साथ है एक अध्ययन विधि से भी तो कोई निष्कर्ष बनते हैं हमारे और हमको लगता है कि कुछ हमको बात पकड़ में आ गई। इस विधि से तो उसको हम क्या बना लिए जहां पर भी घट अटक रहा है मामला घटक नहीं पा रहे हैं वो हमारे लिए समझने का वस्तु उसको आप जिज्ञासा विधि में लेके आए एक तो रिजेक्शन विधि में लेके आए तो आपके तर्क है? आप जैसा लगाना चाहो है ना जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ तो इतनी लाइट जल रही है सीमेंट का घर बन रहा है मैं बोला ठीक है भाई इसको समझ सकते हैं है ना कई सारे लोग इसी बात से नाराज नाराज़ होकर चले जाते हैं बात भी नहीं करते क्या हो गया सीमेंट के घर बनाए अरे भाई थोड़ा बात तो कर बाकी सब ठीक है आप सीमेंट रिजेक्ट है न अभी उससे बात करेंगे तो पता चलेगा हमको पहले आदमी तैयार करना है या पहले घर तैयार करना है इतना पूछता हूँ उसके बाद चुप हो जाते आदमी जैसा कपड़ा पहन के आया जैसा घर में रहने का अभ्यास जैसे टॉयलेट में जाने का अभ्यास जैसा भी जो है उसमें से धीरे से उधर कम सुधार करना ज़्यादा सुधार उसकी समझ पे करना है ना तो जिस तरह की मानसिकता है वहाँ से लेकर धीरे से प्यार से निकल के अपनाएँगे अगला मॉडल और सुंदर बनाएंगे अगला मॉडल और सुंदर बनेंगे इस प्रकार से हर मॉडल पिछले मॉडल से बेहतरीन बनाते जाएंगे अभी यही समझ में नहीं आता तो कोई एक मुद्दे आदर्शवादी विधि से मटक जाती आदर्शवादी कुछ भी हो जाएगा सीमेंट तो लगाऊंगा ही नहीं है ना तो ठीक है भाई नहीं कोई लॉजिकली तो ये ठीक गलत नहीं है ना सीमेंट में तो ये दिक्कतें हो रही है इस प्रकार की धरती बर्बाद हो रही है ठीक है आदमी आबाद हुए बिना धरती को आबादी को कैसे सुनिश्चित करेंगे आदमी के मन को आबाद करना पहला मुद्दा धरती की आबादी दूसरा उस में सूर्त है खाली धरती की आबादी को हम करने जाएंगे आदमी के अंदर वीरानगी उपलब्धि हुआ जिस दिन धरती पर मानव परंपरा शुरू हुआ उस दिन धरती आबाद थी कि बर्बाद थी आबाद।, आबाद थी आबादी थी हम आबादी धरती के आबादी से बर्बादी तक पहुंच गए कारण मन में जो वीरानगी है मैं क्या हूं मेरी उपयोगिता क्या है मुझे क्या करना चाहिए माना होने का मतलब क्या है मैं जी क्यों रहा हूँ ये जो मन में वीरानगी थी इन इनानगी को ठीक से एड्रेस हम नहीं कर पाए हम विकास क्रम में हैं मतलब गलती किसी की नहीं हम सब इवॉल हो रहे हैं तो दुनिया भर में हमने कर लिया मन के अंदर का जो वीरानगी है उसको हम दूर नहीं कर पाए उसी के कारण पुनः पुनः धरती जो आबाद से आबाद थी उसको बर्बाद हम कर दिए ये, ये समझ में आया तब क्या निकल गया कैसे हम प्यार से आगे बढ़ेंगे और हर मॉडल में उस पिछले मॉडल से बेहतर मॉडल को ले आएंगे और आदमी आदमी के साथ हाथ ले चलेंगे ये इसका नाम है समझदारी समझदारी ये नहीं है कि बिल्डिंग घास के बनना चाहिए कि सीमेंट की वो तो विज्ञान का भाग है वो तो बता ही चुके हैं वो लोग कि सीमेंट की नहीं बनना चाहिए है ना समझदारी इस बात से पहले प्रमाणित नहीं होती है समझदारी इस बात से पहले प्रमाणित होती है कि हम आदमी का हाथ हाथ में लेकर सदा सदा चल सके जैसी भी आपकी पात्रता हो जैसी भी आपकी योग्यता हो वहां से निभने के लिए और आगे बढ़ बढ़ने की दिशा को बना के रखना ये ये इसका नाम है समझदारी है ना? इस प्रकार से बात चली ना? माइक पीछे ही लगा बैठा माइक पे भैया जैसे कि जो चाहत है और चाहत पूर्ति का कार्यक्रम ईगो इनको काम करिए इनका और चाहत पूर्ति का कार्यक्रम है जिस, यहां, जिस पर यहाँ प्रयोग हो रहा है जी तो कुछ चीजें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं जो यहाँ रह रहे हैं जी लेकिन अभी पूरी एक पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है हाँ। उसके संबंध में कुछ प्रश्न है हाँ। तो एक बार आप जो चाहत पूर्ति का जो कार्यक्रम है जो लिविंग मॉडल है जिसपे आप यहाँ काम कर रहे हैं बिल्कुल आखिरी के दो दिन इसी पे तो यह पहले कर लोगे तो आप हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे समझ पाएंगे जो उसके कंपोनेंट्स है जिसपे हमें ऐतराज हो सकता है उस पर बात कर पाएंगे जो जहाँ अटकाव है जैसे अभी आपने कहा ना तो जो अटकाव है अटकाव को साथ लेके ना जाएं यहाँ रहते रहते ही उसको तो थोड़ा सा मेरे को रात में किसी का व्हाट्सअप आया उन्होंने तीन प्रश्न पूछे कि उन्होंने पूछा कितने दिन के लिए आऊँ जिससे कि वहाँ जो हो रहा है उसका अध्ययन हो सके फिर उन्होंने पूछा दो दूसरा प्रश्न को तीसरा प्रश्न ऐसे तीन प्रश्न थे कोई एक वो सज्जन आ रहे हैं पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया कम से कम तीन महीना तो एक, एक मिनट में हाँ, भी हो सकता वो तो है, उनके तो। लिए वो तो उनके लिए मैंने तीन महीने कहा हो सकता है आपके लिए छह महीने हो।, <laughs> हो सकता है आपके लिए एक दिन हो वो तय आप करोगे है ना तो एक शब्द में उत्तर हो सकता है इसका अभी मैंने जो बात कही उसमें सारी बात समा गई क्या जो मैंने बात कही यदि आप आप आप मैं आप उसको ठीक से पकड़ पा रहे मैंने एक लाइन में कह दिया आज हम जहाँ हैं हमको जाना कहाँ है है ना ये दोनों बिंदु को ठीक ठीक पहचान के आज हम का मतलब मैं सब मिलाकर हम सब मिला मेरे को कोई बात समझ में आ गई मैं आपसे अलग हो गया ऐसा नहीं होता है है ना तो मैं मैं अगर हूँ तो मैं एक व्यक्ति हूँ मैं एक परिवार हूँ मैं एक परिवार समूह भी हूं और मैं क्योंकि माना माना जाती है अभिभाज्य है तो हम हम क्या हैं अभी स्थिति हमारी क्या है और अग्रिम कौन सी स्थिति तक हम पहुंचना चाहते हैं और साथ बना रहे है ना ये ये ये जो ब्यूटी है ये जो ये जो सिनर्जी है ठीक इसमें सारा उत्तर समाया हुआ है कैसे इसी में से एक अगला बेहतरीन मॉडल ये कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं के वहीं बैठे रह ये भी नहीं कि आदर्शवाद तो ना तो आदर्शवाद चाहिए ना भौतिकवाद चाहिए व्यवहारवाद तो व्यवहारवादी होने के लिए अब अपने को इकोनॉमिक्स के मुद्दे हों समाजशास्त्र के मुद्दे हों संविधान के मुद्दे हों यहाँ के नियम कानून कायदे यहां भी संविधान है, है ना तो नियम कानून कायदे के मुद्दे हों तो उसमें क्या हो सकता है आज जितना है उससे यहां पहुंचना है उसकी अगली कड़ी होना चाहिए फिर उसकी अगली कड़ी फिर उसकी अगली कड़ी और हर कड़ी अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए जुड़ी हुई रहने की बात है है ना हम सब चाहते हैं विश्व परिवार घटित हो जाए एकदम ही हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई ना हो चाहते हैं कई लोग बोलते हैं जीवन उद्या वाले जाओ पाकिस्तान को समझाओ लड़ाई बंद हो जाएगी ऐसा थोड़ी होता है हम भी चाहते हैं लड़ाई बंद हो लेकिन लड़ाई बंद होने का तरीका क्या होगा वहाँ तक वो अंतिम पड़ाव है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी अंतिम पढ़ाओ तभी तो विश्व परिवार तो उस अंतिम पढ़ाव तक के पहले का कोई पढ़ाओ उसके पहले का पढ़ाओ उन सभी पढ़ाव को यदि हम ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे में एक अनुकूलता बनके एक दिशा को बनाते हुए प्यार से बिना किसी दबाव के बिना किसी स्क्रैच के बिना किसी पीड़ा के हम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उधर बढ़ते चले जाते हैं और वो जो ये जो धीरा बढ़ना है ये भैया ना इतना गति है इसका जिसको मैं धीरे बढ़ना बोल रहा हूँ मेरे लिए धीरे है दुनिया के हिसाब से देखोगे तो जो दुनिया सोच नहीं सकती वो पहला पड़ाव पे मिल जाता है जो दुनिया सोच भी नहीं पा रही इस प्रस्ताव के बिना है ना? वो तो हमारा पहला ही कदम है ठीक है बात तो हर एक कदम इतना महत्वपूर्ण ठीक है।, है तो प्रश्न समझदारी नहीं है प्रश्न नहीं होंगे ऐसा तो होता ही नहीं प्रश्न होता ही है प्रश्न तो होते ही प्रश्न समझदारी नहीं है तो उत्तर समझदारी उत्तर समझदारी प्रश्न समझदारी नहीं है तो पता चला उत्तर समझदारी है? है ना तो ये भी समझदारी नहीं है फिर उत्तर के स्वरूप में जीना उस स्वरूप में जीना ही अब देखिए क्या उत्तर गलत है उत्तर नहीं होगा तो उत्तर के स्वरूप में कैसे जियोगे तो क्या प्रश्न गलत है प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर की क्या बात लेकिन किसको हम समझदारी मान लेते हैं उसको पहचानने की जरूरत है उसमें बड़े में छोटा समाया हुआ है है ना बड़े में छोटा समाया हुआ है ये बड़ा है इसमें यह छोटा समाया ये बड़ा है इसमें छोटा समाया है छोटे में बड़ा समाता नहीं है प्रश्न में कोई समझदारी मान ली है ना मैं तो दो साल पांच साल यहाँ रेलिया मेरे को तो चार प्रश्न खड़ा हो गए जी मैं तो जा रहा अब है ना अरे प्रश्न खड़ा हो गया तो वो थोड़े ना समझदारी है।, तो है, है, समझ है।, है ना तो ये बात हमको पकड़ में आना नहीं तो क्या हो गया प्रश्न पूछ लिया हो गया समझदारी और जहां विद्वान होते हैं जैसे दिल्ली उल्ली के भी जाने का मौका मिलता है बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां देखो वहाँ आदमी प्रश्न पूछ के ऐसा खड़ा हो जाता है बता तेरे पास जवाब है कि नहीं और सुनता नहीं है है ना चला जाता कहीं प्रश्न पूछ के ऐसा निकल जाता बाहर तो मैं दिल्ली में जाता कभी कभी कभी, कभी मिलता मौका तो मैं खड़ा होता हूँ प्रश्न वो पूछा था उसके बाद मैं खड़ा रहता हूँ बोलते क्या हो गया मैंने कहा आपको उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए आदमी तो प्रश्न पूछ के खुश होता है इधर देख के प्रश्न करता उधर देख के प्रश्न करता <laughs> कर हूँ ठीक भाई हो गया ना तुम्हारा काम संतुष्टि? कई तो प्रश्न पूछ के जब मैं इधर मुड़ जाऊ तो हॉल में रहते ही नहीं चले जाते हो। <laughs> सच में चले जाते हैं प्रश्न पूछता निकल लिया बाहर ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी शिक्षा में हमको ये ये, ये स्पष्टता हो जाए तो बात आगे बढ़ेगी ठीक है चलिए गोष्ठी समूह एक में बताएंगे हाँ देखिए बौद्धिक समाधान व्यवहारिक समाधान और जिसको हम कह रहे हैं कि कार्यविधि से समाधान व्यवस्था विधि से समाधान ये तीन तरीके से अपने को चीजों को पहचानना चाहिए ठीक अब ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर ही है ना मानव में क्या श्रेष्ठता होती है ये समझ में आई उन श्रेष्ठताओं को समझ पाना बराबर समझदारी यह हो गया ज्ञान विवेक विज्ञान की विधि से एक आदमी का अनुभव हुआ ज्ञान हुआ विवेक हुआ विज्ञान हुआ उसके आधार पर हमको कुछ चीज़ समझ उनको समझ में आया उनको खुद को समझ में आया वो समझ आ रही हुई हमारे को उसका शिक्षा हो रहा है ज्ञान तो ट्रांसफर नहीं होता ऐसे शिक्षा होगा उसका है ना शिक्षा विधि से हम क्या कर रहे हैं हमको भी कुछ समझ में आ रहा है एक अनुभव पूर्वक समझा गया चीज को शिक्षा विधि से समझा जा सकता है यही तो वो कह रहे हैं एक अनुभव पूर्वक समझदारी को शिक्षा विधि से प्राप्त किया जा सकता है पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा अभी समझदारी के साथ व्यवहार में प्रमाणित होने के बाद बनी तो उसके दो शूट निकल गए आए एक पुनः अनुभव की तरफ चला एक दूसरा जो है परंपरा में गया प्रमाण के रूप में ठीक है ना अब यह होता है तो सब एक साथ ही हो रहा है और समझना क्रम से हो रहा है प्रमाणित होना अनुभव के बिना नहीं हो रहा है लेकिन हमको प्रमाणित होने के लिए काम करना ना कि अनुभव के लिए काम करना है अनुभव का प्रमाण जो आया वो समझदारी के रूप में आया वो समझदारी को व्यवहार में और कार्य में जी के देख लिया गया वो प्रमाण हो गया हमारे सामने और उस समझदारी की शिक्षा हुई है ना उस अनुभव का विचार बना जो शिक्षा का कंटेंट बना और वो हमारे लिए शिक्षा विधि से मिल रहा है हमको समझ में आ गया कि मानव ये ये चीज़ है हमारी जितनी तर्क शक्ति है उसको लगा अब उसको हम व्यवहार में प्रकट करने जाते हैं व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए दौड़ते हैं जब जिस क्षण व्यवहार में प्रमाणित होते हैं उस समय तत्व ज्ञान हो ही जाता है ये लूप अपने को पकड़ में आना चाहिए नहीं तो क्या होगा हम प्रमाणित ही नहीं हो पाएंगे प्रमाणित होने के लिए काम करते रहेंगे जब प्रमाणित होंगे तब कब प्रमाणित होंगे जब, जब, जब सौ हो जाएंगे है ना तभी तो प्रमाणित होंगे अब विचार प्रमाणित क्यों होंगे ठीक समाधान पूरा नहीं रहेगा तो समाधान तो हुआ आपको कुछ बात समझ में आई पहली बार आपने देखा है सुना तो आपको लगा यार बड़ी अच्छी बात आपको समाधान हुआ है समस्या हुई थी <laughs> है ना लेकिन उतना समाधान नहीं हुआ जिससे कि आप व्यवहार में प्रमाणित हो जाओ इसलिए उसको समाधान नहीं करें ये भी टेक्निकली भाषा है लेकिन जो कुछ हुआ आपको समाधान हुआ फिर आप थोड़े दिन घूमे घामे समस्या वापिस यथावत बना रहा तो फिर कोई दिन यहाँ आ गए फिर आपको देख लगा कुछ कुछ बात पकड़ में आ सकती है जिया जा सकता है समाधान हुआ कि समस्या इस प्रकार से समाधान पूर्वक ही आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन व्यवहार में प्रमाणित होना अभी भी शेष है क्यों शेष है क्योंकि समाधान जो बहुआयामी है वो पूरा नहीं पड़ा ठीक तो प्रमाणित होने के आश्रय से चलेंगे अनुभव के आशय से चलोगे तो कभी नहीं होने वाला जीने होने मतलब जीने ऐसे जीने के आश्रय से प्रमाणित होने का मतलब ऐसे जीने के आश्रय ऐसे जीने के आश्रय से आप चलोगे जितना आप समझ पाए उतना तो आप निभलोगे जितना आपको समझ में नहीं आया वहाँ जाकर अटक जाएगा मामला वही मैंने बताया अटक गया मतलब समझने की वस्तु हो गया ठीक पुनः इसमें समाधान पाकर हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे इस विधि से प्रमाणित होंगे तो या तो हुए या नहीं हुए वाली जगह में पहुँचेंगे है ना तो ये सब एक साथ ही हो रहा है आपकी समझ पूरी हुई तो तुरंत ही व्यवहार में प्रमाणित हुए तुरंत ही अनुभव सम्पन्न हुए ठीक तो आप हर समय समाधान में जैसे मैं अभी सोता भी हूँ तो हमको कोई समस्या नहीं रहती है और उठता भी तो कोई समस्या नहीं फिर आपके साथ दिन भर बात किया जितने प्रश्न उत्तर है इसमें हमको कुछ भी समस्या खड़ा नहीं होता है प्रैक्टिकली जो भी मुद्दे आते हैं इसमें हमको कोई समस्या खड़ा नहीं होता है लेकिन हमको अनुभव अभी भी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये निकला कि और, और बहुत छोटे छोटे से कोई फाइन मुद्दे होंगे जो बच्चे होंगे जिससे कोई इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी खड़ी नहीं हो रही है, है ना उन चीज़ों पर और ध्यान जाहिर होगा तो मैं देखूँ पिछले चार पाँच साल में हम मैं अपने ही अगर सुनूँगा तो मुझे लगता है कि और काफ़ी डिटेलिंग उसकी हो रही है तो अलग से कुछ हो जा रहा ऐसा नहीं है उसी में और फाइनिंग और फाइन ट्यूनिंग हो रही है तो समाधान पूर्वक चल रहे हैं समाधान पूर्वक समाधान से चले समाधान पूर्वक चल रहे हैं समाधान के लिए काम कर रहे हैं इस प्रकार से अपने में भी एक समाधान की यात्रा पूरी होने की दिशा और उसी के फलन में आप लोगों के साथ भी एक समाधान की यात्रा चल रही है इस प्रकार से एक अनुभव मूलक अनुभव मूलक विचार की शिक्षापूर्वक हम समाधान में से के लिए काम करते हुए अपने अनुभव की यात्रा भी पूरी करते हैं प्रमाण की यात्रा भी पूरी होती है मतलब परंपरा ये बात समझ में आ गई समस्या से समस्या पे हम जाएंगे समस्या से नहीं चल सकते हम है ना और आपको भी कुछ समझ में आता है आपके अंदर खुशहाली आती है वो समाधान ही है और वो सुख है जब तक उसको आप पहचान नहीं पाओगे जब तक आप उसको पहचान पाओगे आप आगे थोड़े बढ़ने वाले है तो आपके अंदर घटता ही है तभी आप दोबारा तिबारा चोबारा आते हो ऐसा नहीं कि नहीं घटता आप में कोई आप अलग से लोग हो ऐसा नहीं ध्यान देने की बात है ध्यान जाने पे समझ में आता है कि कुछ समझ में आता है बबीता दीदी तो खुशहाली आती कि नहीं आती तो क्या को बैठती हैं बैठते क्या आप बताओ मर्जी मैंने तो बुलाया नहीं यहाँ जो रहते हैं उनको भी मैं बुलाता नहीं कि आओ हमारी क्लास में पूर्ण स्वतंत्रता लेकिन अगर कुछ पिछली बार समझ में आए उससे जीने में कुछ आया जीने में कुछ आया तो समझ में आया उससे अपने आप ही हमको कुछ झलक जाता है कि कुछ तो समझ समाधान बराबर सुख अभी तक खा के हमारे को कुछ अच्छा लगा था उसको हम देख पाए थे पहली बार जिंदगी को लेकर जिंदगी के मुद्दों को लेकर एक क्लैरिटी हमारे में बनती है उसकी खुशहाली हमको होती है उसी के कारण आप बैठे रहते हैं ये संजय भैया हो संजू दीदी नाम भले एक जैसे हो तो क्या हो गया है ना लेकिन ये समझ में आता है कि समाधान में ही एक जैसे हो सकते हैं है ना और उसी के कारण हम टिके रहते हैं हैदराबाद का टिकट लग कटा के बैठे हुए यहाँ बैठ गए हैदराबादी लोग इंतजार कर रहे हैं इनका क्यों हो जाता है ऐसा बीच में कुछ भूल भी गए कि समाधान सुख था कुछ दिन एक दिन आया तो लगा यार कुछ है कुछ तो बात पकड़ में आ रही इसी विधि से हम इंगेज होते हैं कैसे इंगेज होते हैं ये अपने को इंगेज करने की बात अब यदि कोई चीज आपको समझ में आती है तो आप क्या करते हो और उधर की तरफ कदम बढ़ाते हो या अब आप आपका पुरुषार्थ है आप चाहो तो आपको समझ में भी आ रहा है आपको ठीक भी लग रहा है एक नेचुरली तो आप जुड़ोगे जुड़ोगे एक आपके भी एफर्ट को जोड़ने की जरूरत है कि यार कोई चीज़ अच्छी लग रही समझ थोड़े कदम अपन भी बढ़ाओ क्या दिक्कत हो इस विधि से दोनों तरह के प्रयास होने की बात बन गई एक तो सहज प्रयास आए कुछ बात सुन ली है ना कुछ बात अच्छी लग गई कुछ हमको ध्यान आ गया कि आपको क्या ध्यान दिलाना चाहिए इसके योगफल में कुछ प्रयास ये बना एक है ना दूसरा ये बना कि आपको लगा कि आपने निर्णय पूर्वक वाकई में बात ठीक है तो मैं क्यों नहीं कदम और आगे बढ़ू इसमें तो आपका भी पुरुषार्थ इसमें अब योग यो, काम करना लगेगा जब दोनों तरफ से काम चलेगा तो तेजी से बात बढ़ता है और वो होता ही है या ना यहाँ पर जितने लोग आए एक को भी हम बुलाने नहीं गए थे एक को भी केवल एक परिवार शुरू में जो आया था उसको एक दो चार बार निवेदन किए थे कि भाई देख ले अकेले अकेले कुछ होने वाला नहीं है न तेरे से कुछ होने वाला ना मेरे से कुछ होने वाला है ना ठीक उसके बाद आज तक हमने किसी को नहीं कहा कि आप ये सो ये आके काम करिए हमारे साथ है ना आते हैं उनकी मर्जी है रहते हैं उनकी मर्जी है समझ में उनका आता है तो टिकते हैं नहीं समझ में आएगा तो नहीं टिकेंगे लेकिन समझने समझाने का कार्यक्रम दो द्वि है ना कितने दिन आदमी इससे अछूता रह जाएगा हो सकता है कोई माता पिता को नहीं पकड़ में उनके बच्चों को पकड़ में आता है हो सकता है किसी के बच्चों को पकड़ मैंने या उसके माता पिता को पकड़ में ने को को पकड़ किसी न किसी को तो आता ही है इस विधि से ये दिखता ही है कि एक सहज प्राकृतिक प्रयास जो कि नेचुरली चल रहा है और एक हमारा पुरुषार्थ दोनों को जोड़ने की जरूरत है दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो आप देखिए परिणाम हमारे बहुत तेजी से आ सकते हैं हाँ बढ़िया भैया बिल्कुल गुलाब जामुन बना के बच्चों को खिलाना है ये समझ में आ गया और मेरे को बनाना है क्योंकि मैंने देख लिया रेसिपी तो मैं आप दुकान खोलूँगा गुलाब जामुन बनाते आओ बच्चों बाकी तो गुलाब जामुन और बच्चे आपको सब सिखा देंगे पापा नहीं बना अभी तो ये तो फैल रहा है है ना तो कुछ गुलाब जामुन सिखाएगा कुछ बच्चे सिखा देंगे तो भैया मतलब समझते जाना है और जो जीना है समझने के बाद हाँ। वो समझदारी है जीने के स्वरूप में और इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज़ है कितना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था कल जो बात किया था वो कितना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है एक समझदार आदमी कैसे जीता है उसका भी मॉडल हमारे सामने रहता है अब यहाँ से अपन पकड़ लिए पकड़ा के पूरे के पूरे समझदार होने के बाद कैसे जीते हैं वो मॉडल भी समझदार होने का प्रक्रिया का मॉडल भी दोनों आ गए अपने सामने तो आप समझदारी के लिए काम करते हुए ना समझे कि मॉडल में जीने का डिज़ाइन बनाओ तो आपके समझदारी में सहयोग होगा या असहयोग होगा तो एक समझदार आदमी जैसे जीता है उसको अपन व्यवस्था बोल रहे हैं उस व्यवस्था को यदि पहले से अपन अपने साथ लुपिन कर लेते हैं तो क्या निकल गया अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है जब तक हमको आकल आई तब तक हम बहुत सारे जीने में हम पारंगत भी हो गए क्योंकि समझदार आदमी श्रमपूर्व के जीता है तो हमने ये काम शुरू कर दिया कि चलो लाओ समझदार आदमी यही जीता ना तो इसी को करते हैं ठीक है ना कहा है हम अभी टोपी बाजी करें है ना तो टोपी बाजी करते रहेंगे तो क्या समझने में सहायता होगी नहीं होगी ना उसके अनुकूलता को बनाना चाहिए तो समझदारी तक हो समझदारी तक क्या करें समझदारी संपन्न होने तक क्या करें समझदारी आदमी का समझदार आदमी का खत्म कहानी अब गलती कहाँ से होगी भाई इधर से समझने का प्रयास इधर से लिविंग मॉडल एज इट इज अडॉप्ट करने का ना लिविंग मॉडल एज इटॉप्ट एज इट इज अडॉप्ट कर लीजिए तो क्या निकला गलती से दूर हो गया अपन फिर हमारे समझने में वो अनुकूल हुआ या नहीं हुआ ये भी देख लीजिए है ना जैसे हम समझ भी रहे हैं और दारू की दुकान का धंधा भी हमारा हो सकता है ना कि दारू दुकान वाला भी समझ ना आ गया तो दारू की दुकान चलाते समय हमारे लिए प्रतिकूलता है या दुकान के अनुकूलता है हम बात करें आवश्य से मुक्ति की स्वतंत्रता की संयम की सामान बना रहे आवेशित करने के लिए असंयमित होने के लिए शारीरिक नुकसान पहुँचाने के लिए अभी हमारे लिए प्रतिकूलता होगी एक प्रकार की तो वहाँ जाओगे तो दुकान पर चार लड़ाई होनी होनी है और आप बात कर रहे कि अब वहाँ लड़ाई को निपटाने जाओ या अपनी बात को देखें कहाँ देखें हम टेस्ट करके तो ये निकल के आ गया कि समझदारी के साथ समझदार आदमी का एक आचरण का मॉडल है जिसको नाम है परिवार मूलक व्यवस्था ऐसे परिवार मूलक व्यवस्था में हम उसको है ना जीने की जगह में खड़े होते हैं तो समझना और सरल हो गया लेकिन ये सब समझ में आएगा तभी तो ये करोगे पुनः हो तो रहा है काम समझने भी है न समझ में आने पे तो आपको ये बोल पाओगे कि आपने को ये करना है या नहीं करना है ठीक है भैया एक जो ये बात थी कि आ, समझना और जीना वाला जो लास्ट उस दिन का प्रश्न भी था हुँ. तो आ, उस दिन हम लोग गोष्ठी में थे तो कुछ लोग का मत ऐसा बन रहा था कि व्यवस्था होगी तो उसको समझना होगा बिल्कुल ठीक बात ना और ये भी बात आ रही थी कि समझना पूरा होगा और पूरा समझने के बाद ही जीना होगा और मेरे मन में चल रहा था ऐसा कि समझ जब हम समझदार होते हैं तो व्यवस्था को समझते हैं और जीना होता ही है और जितना जितना समझते हैं उतना उतना जीना होता है जी भाई तो ये दो बात जैसे एक बात उनके तरफ से आ रही थी कि समझना पूरा होने के बाद ही जीना होगा और व्यवस्था होगी तभी हम जी पाएंगे हम हम हम जैसे जिस अभी इस वातावरण वातावरण में में हैं हैं तो तो तो एक व्यवस्था है तो है जीना जीना हो हो सकता है। और वापस हम उस में जाते हैं, तो वहां पे हम जो भी भी समझ रहे हैं, उ, उसका भी जीना नहीं हो पाएगा ऐसी ही बात आ रही थी इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे बिल्कुल स्पष्ट करेंगे भाई। तो। आज भी अस्तित्व में व्यवस्था है क्या व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था है क्या व्यवस्था आज मानव व्यवस्था में जी रहा है अव्यवस्था में ये बात समझ में आ गई नागराज जी पहले आदमी जिनको ये समझ में आया कि अस्तित्व में व्यवस्था है मतलब अपने हमको मिले और भी कोई लोगों को पता नहीं प्रकृति में व्यवस्था है अस्तित्व में व्यवस्था है ये उनको समझ में आया देन ऐट द एज ऑफ 65, 62 सिक्सटी है ना ही स्टार्टेड क्रिएटिंग हिज ओन मॉडल अपने में वो स्वयं कैसे व्यवस्था में जी ले हुए एक मॉडल एक आदमी का एक मॉडल उसको जीने का डिजाइन बनाया बता रहे पाँच साल लगा पांच साल में उनको लगा कि जिस प्रकार से मैं समझाऊं उस प्रकार से अब मैं जीता हूं ठीक अब वो तो एक बोले कि हम तो एक व्यवस्था में जीता हूँ एक मॉडल के रूप में बन गया ठीक है तो अस्तित्व में जो व्यवस्था है और प्रकृति में जो व्यवस्था है इन्हीं को हम समझने जाते हैं तो ये सिद्धांत रूप में हो गए क्योंकि मानव भी जो है प्रकृति का ही एक अंश है अस्तित्व का एक भाग है तो सिद्धांत रूप में कोई चीजें हमको समझ में आई तो ये तो हर जगह सिद्धांत ऐसे ही है इतना तो समझ में आ ही सकता है धरती पर कहीं भी किसी भी देश में रहने वाले आदमी को ये सिद्धांत तो समझ में आ ही सकते हैं अब मानव कैसे इसमें एक इन सिद्धांत को समझ के कैसे जीता है अब इस पर काम हो रहा है इस पर काम हो रहा है तो बाबा जी एक व्यक्ति अपने में बोले कि मैं एक प्रमाण हूं ठीक तो इन इन सिद्धांत को समझकर अपने एक व्यक्ति के हिसाब से उस पूरे परिवेश में अभी शुरुआत तो होगी ना कोई एक आदमी को समझ में आएगा कोई एक आदमी को समझ में आया तो वो कैसे उसको एक जीने के स्वरूप में खड़ा करता है और उसको हमेशा वो बोले कि मैं एक मिनिमियम ब्यूटिफुल मॉडल हूँ क्या बोले हमको समय लगता था कि हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए करें और बोलते थे तुम लोग हमारे से आगे जाओगे तो हमको लगता था ये तो पैम्परिंग करते ना एक प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा है ना जब समझ में आया तो ऐसी ही समझ में आया जो वो कह रहा हैं एकदम सही है तो पहले मानव में एक आदमी को कोई बात समझ में आई अभी मानव में अव्यवस्था है तो मानव में व्यवस्था हुई तो पहले एक आदमी को समझ में आई है ना एक माना उसको एक आचरण के रूप में व्यक्त किया किसी को दिखा किसी को दिखाई नहीं क्योंकि वो बहुत ही मीनिएचर मीनिएचर का भी मिनी मिनी मॉडल है वो मीनीचर बोलना मतलब क्या बोलेंगे उसको बहुत ही बहुत ध्यान देने पर वो थोड़ा बहुत दिखता है कि कुछ है स्मॉलेस्ट मॉडल है वो चीज मतलब बोलना चाहिए लैब टेस्टिंग है वो क्या है वो है ना लैब लैब टेस्टिंग प्रोटोटाइप तो ये अभी हम कर रहे हैं ये भी प्रोटोटाइप ही है तो अब अब ये निकल गया कि एक मानव का आचरण फिर उसके अगला स्टेज बनता है एक परिवार का आचरण इस पर पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा मैं बताऊँगा आगे आपको एक परिवार का आचरण उसके आगे चलेगा तो परिवार समूह का आचरण ठीक है ना इस पर हम लोग आराम से बात करेंगे आगे अभी चूंकि आपने पूछ ही लिया तो उत्तर यहीं से उसका उसके आधार पर एक पूरा कम्प्लीट जिसको हम लोग कह रहे हैं जिगलू जिगलू में एक आचरण तो ऐसे स्वरूप में ये आगे बढ़ने की बात है ठीक तो हर आदमी को कहां पे अध्ययन हो जाएगा इतना नहीं बोलना पड़ेगा कहाँ पे अध्ययन हो जाएगा हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ हो जाएगा यही तो सवाल है भाई मानव व्यवस्था पूर्वक जीता है उसका नाम झिघलु है भाई आप कैसे कैसे तो जिगलू से मिलेगा भी आप जिग्लू, जिग्लू है सर हर चीज में अरे भाई जिग्लू वाला जाने है उसका नाम क्या हो जिगलू वाला जाने है, उसका सरनेम नेम क्या है? आपको क्या दिक्कत है है ना उसका स्पेलिंग क्या हो ठीक अपना तो ये जिगलू क्या है नहीं इग्लू है उसमें गलू का मतलब होता है जहां ठंडे हो गए आप है ना जब बर्फ में रहने वाले जो घर बनाते हो बर्फ से तो ये जिग्लू क्या है यही समझना है मतलब एक ऐसा व्यवस्था का मॉडल है ना जो कि धरती के हर मानव की आंख में आ सकता है तब जो आप कह रहे हो कि उस व्यवस्था में व्यवस्था में आने से अधिन होता जैसे कुछ मिनियचर मॉडल ये है इसको मानते हैं बाबा जी का तो वो छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया कि एक परिवार और कुछ परिवार मिलके है ना तीसरे स्टेज में अपन पहुंच रहे हैं यहाँ पर अभी जा खड़े तो तीसरे स्टेज में यह पहुंचा कि कुछ थोड़ा दिखने लगा लोगों का अच्छा इससे ये सब होता है क्या ओह ऐसा होता है अब अब बहुत चीज़ें एकदम एकदम साफ हो रही हैं एकदम आसमान जो जो इतने से सुन रखा था आपने उसका एकदम स्पष्टता रहा है अच्छा ये ऐसे जियेंगे लोग है ना कुछ हद तक दिख रहा है लेकिन उसमें भी अभी बचने के लिए सवाल है जैसे ये एक मॉडल कितने लोगों का अपील किया बहुत ही कम लोग भाई कितने लोग जानते हैं नागराज जी को आप बताओ देश में दुनिया में है ना जबकि अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं प्रमाणित हैं अपीलिंग नहीं है अपीलिंग के लिए मॉडलिंग सी सर्व मानव को अपील हो जाए उसके लिए मॉडलिंग की बात होती है ठीक किसी को अपील होता है किसी को नहीं होता है भाषा सुन के सबको लगता है कि बात अच्छी कर रहे हैं आचरण देख के मोटा मोटा लगता है कि ठीक है आदमी सीधे साधे है, अपना काम करते रहते हैं इतना है ना कुछ को लगता है कि इसमें बड़ी महानता है ना ज़्यादातर लोगों को तो हमने देखा अपील ही नहीं किया कोई एक परिवार आ गया एक परिवार यदि खड़ा हुआ तो वो भी अपील नहीं करता उन्हें लगता है इसका पता, पता नहीं क्या हुआ क्या मालूम क्या एजेंडा है इसका है ना बीवी को पटा लिया किस हजार पर पटाए क्या करे भगवान जाने है ना कुछ एजेंडा नहीं बनता है समझ में नहीं आता कि ये आखिर ये परिवार जो बोल रहा है ये बेगू बनाने के लिए बोल रहा है या क्या करना चाहता है कर तो रहे हैं ये लोग करते तो रहते हैं ये मतलब लगे रहते दोनों में अभी भी लेकिन एजेंडा इज इस नॉट स्पष्ट उसमें कुछ घबला होने की संभावना है जबकि वो परिवार तो अपना जान ही लगाएगा उसके बिना होगा नहीं परिवार समूह एक छोटा बना जैसे यहीं पर कोई पाँच परिवार दस परिवार हुए तो मैंने जैसे कहा कि लोग देखें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और आखिर में बोल के क्या निकल जाए बहुत लाइक बाई चांस यू हैव द लाइक माइंडेड पीपल सारा किया जरा गुड़ गोबर लाइक माइंडेड like हो गया मतलब कहीं से दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं अब मॉडल अपील नहीं कर रहा है उसमें से आपने ये किया कि कुछ लाइक like माइंडेड समान मानसिकता के लोग इकट्ठा करके आप अपना झंडा वंडा करते रहो जीवन ये वो सब हो गया है ना अब ये भी मॉडल नहीं था अब हमने का क्या किया जाए इसका तो अगला मॉडल वो बढ़ाया जाए इसको model, अपने को तो मॉडल पर काम करना है तो ये निकल के थोड़ा बढ़ने के बाद 25 परिवार होने के बाद अब लाइक माइंडेड नहीं बोल पाते अब लोगों दूसरा प्रश्न आया कब तक चलेगा ठीक <laughs> है लेकिन कब तक चलेगा अब ठीक बात है तो इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको क्योंकि चलने की विधि क्या है उस पर डाउट हैं वो देखो उनका वो प्रश्न कुछ भी करें हम तो उसको है ना जागृति के अर्थ में प्रश्न को लेके जा रहे हैं तो वो ये डाउट इस बात पे नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा यदि ये, ये व्यक्तिवादी विधि चल रहा है तो आप तो मर जाओगे एक दिन यदि ये, ये मेरे कारण चल रहा है तो मैं तो मर जाऊंगा तो बंद हो जाएगा कार्यक्रम तो बात तो ठीक ही कर रहे हैं कब तक चलेगा कब च, कब तक चलेगा भाई निरंतर तभी चलेगा जब इसका एजुकेशन हो जाएगा एजुकेशन में से और भी लोगों में इसका आचरण आ जाएगा और वो भी इसी प्रकार से सोच पाएंगे समझ पाएंगे तो आगे इसको बना रखेंगे प्रश्न जायज है ना तो एक तो पहला उत्तर वक्त जब तक मैं जिंदा तब तो तक चलेगा और मेरे बात तो तभी चलेगा जब और भी लोगों से समझेंगे तो उसके लिए अब इसका उत्तर बनाकर रखना पड़ेगा तो निर्णय जो है फिर वो व्यवस्था विधि से होने की बात बनेगी अभी निर्णय की प्रक्रिया क्या है व्यक्ति विधि से अब जब अगर समझ समझ की एक हो सकती है तो तब जाके निर्णय हो पाएंगे समझ की एक नहीं है तो कभी सभा निर्णय कर सकती है कर ही नहीं सकती है आज वो इतनी बड़ी सभा हमने बना कर रखी है लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सब बना कर रखी है कहाँ निर्णय हो पाते हैं ना दादागिरी में चलता है काम तो ये समझ में आ गया कि उसके बिना होता नहीं है तो समझ का प्रमाण हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि निर्णय जो है व्यवस्था विधि से इस जगह को ले जाना पड़ेगा इसका नाम है जिगलू जिगलू क्या चीज़ हो जाएगी जहाँ पर सारे निर्णय समझ में एक रूप हो जाने के बाद व्यवस्था विधि से हो रहे हैं कोई व्यक्ति विधि से नहीं हो रहे हैं और वो सब निर्णय न्याय धर्म सत्य के साथ हो रहे हैं इतनी एजुकेशन इतना एक्सपर्टीज ये सब हम अपने में डेवलप कर लेने के बाद अब इसको अगर ये मॉडल आ जाने के बाद किसका मजा लेके अब अब कुछ कह दे हो सकता है ज्ञानी लोग आए उसमें से कुछ निकालेंगे तो अगला मॉडल खोल देंगे अपन जिग्लू टू क्या दिक्कत क्या है गलत काम कर रहे हैं प्रयोजन की दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से मानव को मानव को ये जो बात जिस प्रकार से पहुंचानी है उसमें हम सहयोग कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं इस तरीके से जीने का कार्यक्रम बनता चले जा रहा है हमारे लिए एजेंडा बनते चले जा रहे हैं ये सब चलते रहने वाला कार्यक्रम साफ हो गया बात उत्तर हुआ भाई संतुष्टि अब उस वातावरण में जितना समझे उतना जी सकते हैं ये समझ में आ गया कि टोपीबाजी नहीं करना चाहिए और टोपीबाजी करते हैं तो पीड़ित होते हैं उसका भी देन है पीड़ित होते हैं वो भी वो भी तो आपको धक्का मारेगा है ना अगर आपको ये समझ में आ गया कि टोपीबाजी नहीं करना है वो हम मानव सहज नहीं है प्रकृति सहज नहीं है न्याय नहीं है फिर भी हमको करना पड़ता है क्योंकि उसमें डिजाइन नहीं है तो उससे पीड़ित होते हो पीड़ित होने के बाद आप करवट लेते हो नींद नहीं आती परेशान होते हो वो तो हम चाहते हैं हो टोपी भी बाजी करो और खुश भी रहो ये थोड़ी संभव है तो वो होने के बाद फिर आप सोचते हो कि क्या कर सकते हैं ऐसी ना सोच के तो ये 25 परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ ऐसे सोच के आप कहीं और लोगों के साथ मिलकर कुछ करोगे कुछ ना कुछ तो करवट लोगे जहाँ आपको अनुकूल जाएगा वो करोगे है ना कोई आग्रह नहीं कि यहीं पर आ जाओ कोई आग्रह ये भी नहीं कि नहीं आओ आग्रह यह है कि जो समझ में आया उसको जीने के अनुसार हाथ पा मारो मारना आपकी मजबूरी है पहला मुद्दा यह आएगा कि दूसरे मानव के साथ जीने की योग्यता आई नहीं आई तब तो ये बात बनेगी दूसरे आदमी के साथ जीने की योग्यता तो नहीं डरते हैं तो कभी भी नहीं हो सकता फिर आप अब अपने साथ चालाके शुरू करोगे क्या बोलोगे कि भाई अभी ये जो समय है ये ट्रांजिशन पीरियड है अभी सिर्फ अध्ययन करो ये बीच में आपको एक पैकेज लाना पड़ेगा इंटरफेस मॉड्यूल बोलते हैं उसको ये इंटरफेस मॉडल क्या करेगा आपको अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए पीड़ाओं को से थोड़ा दबा मुक्ति राहत चाहिए ऐसी पीड़ाओं से राहत पाने के लिए अपने में एक भ्रम का एक दुकान खोलोगे और जिंदगी भर उसी में पड़े रहोगे फिर आपके उसका प्रमाण क्या आएगा आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे वो तुरंत ही जीवन उद्यान छोड़ बात सुनने से परहेज करके वो दौड़ लगाएंगे है ना जिस जिस दुनिया में जाना उसमें सबसे आगे बढ़ने की सोचेंगे रूप बल धन के संग्रह में जाएंगे ये उसका इंडिकेशन क्या है कड़वी बात लेकिन है इतना ही अगर आपने उस समय बेईमानी नहीं करी वो जो इंटरफेस मॉडल बीच में नहीं लगाया अगर उतना ईमानदारी को आप बचा कर ले जाते हो तो आप यकीन मानिए कि आप आप बढ़िया काम करने वाले इसी को बाबा कह रहे हैं कि घाल नहीं करना है ना तो घाल क्यों करना पड़ता है क्योंकि वो घाल वो वैसा जिए बिना हमको तरपती नहीं होता ये तो सुंदरता है समझने के बाद आप कैसे भी जी लो होता है आपको कुछ समझ में आता ही है ऐसा होता नहीं बैठते नहीं नहीं तो कभी बैठा ज़िंदगी में इतने दे टीवी के सामने नहीं बैठते पिक्चर देखने जाते वहाँ भी तीन घंटे भारी पड़ते हैं जबकि वहाँ तो रूप पद बल धन की दुकान लगी रहती है झमाझम जम। उसके बाद भी आपका मन नहीं लगता है ना तो आदमी को कोई समझ में आया लेकिन ईमानदारी की कमी हो गया तो लफड़ा हो गया तो इतना ईमानदार हो के जाओ इस विकल्प शिविर में कि भैया जो समझ में आया वो शुद्ध रूप से उसको पकड़ के रखना और ऐसे जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं उसको स्वीकार ना कि नहीं जी पा रहे हैं उससे पीड़ित हो रहे हैं उसको पीढ़ी को पीड़ा को भोगी है और पीड़ा को भोगेंगे तो निश्चित रूप से आपका ड्राइव बनेगा ताकत बनेगा क्योंकि पीड़ा कोई आदमी चाहता नहीं आप भी नहीं चाहते हो है ना ये रूपद बल धन के साथ हमने क्या करा है अपनी उपयोगिता पहचान में नहीं है तो इन पर चिपका दी हमने चिपकाने के बाद हमारे लिए वो निकल आया फंसे रहने का रास्ता हो सकता है धरती का पहला आदमी ही ये थोड़ा ध्यान चला जाता है कि रूपत बल में मेरी उपयोगिता नहीं है तो शायद धरती पहले जागृत हो जाती तो आज भी यदि होगा तो ईमानदारी से कम में नहीं हो सकता है आप में ईमानदारी का पक्ष है ही ऐसा मानते हैं हो जाए ऐसा आप मान लीजिए उसको प्रमाणित कर दीजिए तो आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं आप आगे बढ़ने वाले हैं और नहीं तो एक घालमेल कर लीजिए सबसे सुंदर घालमेल है ट्रांजिशन पीरियड नहीं <laughs> नहीं ये मैं आप मैं जब अभी बात कर रहा हूँ आप यकीन मानिए मैं किसी एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी कहीं होके आया वहाँ पर भी ट्रांजिशन पीरियड हर जगह ट्रांजिशन पीरियड सब जगह ट्रांजिशन पीरियड तो मेरे दिमाग में ट्रांजिशन पीरियड घुस गया उसको सामने खड़ा हूँ मैं तो रेणु दीदी के सामने नहीं हूँ ट्रांजिशन पीरियड के सामने खड़ा हूँ ठीक है आप उसको व्यक्तिगत मत लीजिए और व्यक्तिगत ले लेंगे तो आपका भला हो जाएगा हाँ भैया यहाँ पे जो कुछ बात की जा रही है व्यक्तिगत नहीं की जा रही और जो आदमी व्यक्तिगत ले लेता है उसका तो निहाल ही हो जाता है हाँ जी आ, आपने जो बोला है कि दूसरे मानव के साथ जब जीना सीखना होगा तो जैसे अभी जो ये हमारा जो विकल्प शिविर में अभी अध्ययन हमने जैसे शुरू किया है तो क्या हमें अभ्यास पूर्वक ही दूसरे मानव के साथ बहुत बढ़िया बात अब दूसरे मानव के साथ निर्भर पूर्व जीना या उसके साथ जीने के लिए खड़ा होने के लिए भी क्या आसमान से सीख जाओगे पान तैरना सीखोगे तो कहाँ जाओगे दीदी पानी में ही जाना पानी से मैं को डर लगता है तब वापस उसका भी उत्तर है कोई एक आदमी तैर रहा है काहे डर रहा भी है भैया लकड़ी तैरती आदमी भी तैरता है डरे मत वो है ना श्रेष्ठता की पहचान श्रेष्ठता की पहचान के आधार पर ही अभ्यास के लिए हमारे में प्रवृत्ति अभ्यास विहीन मानव में कुछ भी उपलब्धि नहीं है जो आज चलना सीखी हो बोलना सीखी हो बैठना सीखी खाना सीखी नहाना सीखी बनाना सीखी ये सब सीखी आप अभ्यास विधि से मानव परंपरा में अध्ययन और अभ्यास अनिवार्य है तो वो जरूरी नहीं कि वो मानव श्रेष्ठ या समझदार हाँ, अब ये ये मुद्दा आ गया बहुत बढ़िया बात देखो कितना अच्छा मुद्दा दीदी कर रही है। अपना रास्ता ब्लॉक करते जा रही है। <laughs> अब ये दो मानव के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं सपोज ये भी भ्रमित आवेशित और ये भी भ्रमित आवेशित, बहुत कोशिश करके ये अपने आवेश को किसी प्रकार से नियंत्रित करके बड़ा मन लगा के इसके साथ व्यवहार करें उस समय पता लगा योग संयोग बना वो आवेशित तब क्या निकल गया वापस झंझट हो गया कितना भी करके जाते कुछ नहीं निकल गया ना भैया सब बेकार की बातें है यह हो गया क्योंकि दो में से एक तो जैसे मैंने बताया ना कि पदार्थ अवस्था के साथ क्यों अपन बहुत सारी चीज़ें सीख गए सच्चाई के करीब पहुंच गए क्योंकि पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है हमारा अनिश्चित बना रहा है उसका निश्चित बना रहा है तो हमको कभी पकड़ना आ गया कि यार इसमें कुछ हो रहा है क्या नियम है क्या सिद्धांत है परमाणु तक पहुँच गए सब एटोमिक पार्टिकल तक पहुँच गए वो सब अध्ययन कर डाले अपन क्या कारण उसका आचरण निश्चित है निश्चित आचरण के अभाव में अध्ययन होता नहीं है अब अब इस प्रकार से हम सोचते दो भ्रमित मानव के बीच में संबंध की पहचान ये नहीं होता है संबंध की पहचान भ्रमित मानव के बीच में हो ही नहीं सकता है ठीक संबंध प्रमाणित होता है दोनों समझदार आदमी में जागृत मानव में संबंध की पहचान शुरुआत वहां से हो सकती है कि एक को भ्रम है और लेकिन इतना तो भ्रम टूट गया कि कोई एक आदमी उसको दिखा है ना जो जो कि उससे ठेक है अभी तो ये मांग के चलते हम बाबा जी से अध्ययन करें हमको कभी थोड़ा लगा कि बाबा जी पूर्ण आदमी है शुरू में इतने लगा कि हम से बेहतर हैं हम से बेहतर हैं हम से बेहतर हैं कुछ इनको बेहतर कुछ पता है कुछ इनका व्यवहार करने का थोड़ा पैटर्न थोड़ा से भिन्न है इतने ही समझ में आता है ना तो उस प्रकार से चला तो एक आदमी की श्रेष्ठता के साथ हम पहचान कर पाए ये पहचान होने के बाद अब यहां पर एक संबंध की पहचान बनी पहली बार जो संबंध बनेगा भ्रमित मानव का वो जागृत मानव के साथ बनेगा ये सब सुनकर हम कहा पहुंच गए थे नहीं तो गलती से कि नहीं मैं पत्नी पत्नी के साथ कर लू वो नहीं होता है बच्चों के साथ ठीक करू अपेक्षा है वो करना ही है लेकिन शुरुआत वहां से नहीं है जोर से बजा बजाने में कंजूसी करते है अच्छा इसी रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम व्यवसाय पहले ये इसको पूरा कर लेते भैया रुके इसी से संबंधित ही नहीं रुके रहो थोड़ी देर लिख लो फिर ये बात पूरी नहीं होगी तो आप उसको किसी दूसरे आद, आधार पर मूल्यांकित करो वो आपको रूप पद बल धन के आधार पर करे संभव है क्या डीलिंग कुछ होने वाली है यही संकट है इतना सुनने के बाद हम सब जाते हैं उन्हें फंस जाते चक्कर में है ना आप उसको मान लो आपको समझ में आ गया आप उसको एक मानव के रूप में देखना चाहते हो और वो अभी आपकी भी पूरी तैयारी नहीं है आप में भी इतना दम नहीं है कि अभी उसको आप प्रभावित करके ले जाओ आप अपने में कोई श्रेष्ठता को व्यक्त कर पाओ इतने भी योग्यता नहीं है तब क्या निकल के आ गया कि अब आप आपको इससे प्रभावित होना बचा ये संकट हो गया तो क्या पति पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के साथ हमारा कोई समझ ही नहीं है ऐसा नहीं है अब बढ़िया सुंदर बात होती है कि जब भी एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ ये श्रेष्ठ मानव के साथ संबंध को अपने को पहचानता है जितना संबंध को यह पहचान लेता है उतना जीने की योग्यता इसके साथ भी आती जाती है तो एट ए टाइम ये दोनों चीज होती है जितना श्रेष्ठता के प्रति संबंध को बॉन्डिंग बनता है उसमें इसमें कोई स्थिरता आती है जितना इसमें स्थिरता आती है उतनी स्थिरता को व्यक्त करने के लिए हर जगह खड़ा होने की ताकत बनती है इस प्रकार से साइमल्टे हो रहा है स्टार्टिंग यहां से हो रहा है ये हम छोड़ दे रहे हैं इग्नोर कर दे रहे हैं पति पत्नी बच्चे माँ बाप इनको थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमको कोई भरोसा कोई एक ऐसी स्थली मिल जाती है जहाँ से हमको अपने में कोई पहचान होना शुरू होती अध्ययन शुरू होता है हमारे में कोई समझ बनने लगती है जितनी इतनी समझ यहाँ बनती चली जाती है उतने उतने के लिए हम यहाँ पर भी अब यहाँ पर कोई लोड नहीं है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने से आप तुरंत यहाँ संपर्क कर लेते हो तो आपका आवेश सारा निरावशित हो जाता है इस प्रकार से इस प्रकार से ये आप में एक समझ बनती है तो इनके साथ भी वो अनुकूलता बनने लगती है जैसे कैसे होता है एक छोटी सी बात उदाहरण देखो कि पति पत्नी की शादी हो गई है ना मतलब लड़का लड़की शादी पति पत्नी हो गए ठीक अब दोनों के मान लो थोड़ी थोड़ी ठीक पट रही थोड़ी सी और बहू की अगर माँ सास से नहीं पट रही और बेटे की भी सास से तो संबंध है माँ है तो उनके बीच में जो आवेश आया वो लौट के कहाँ आया तो पति के पास दो जगह से आएगा जितना आवेश पत्नी को डेवलप हुआ उतना ही माँ को डेवलप हुआ इतना ही हुआ ना तो ये तो एक एक सिंगल स्रोत से आए थे पति के पास डबल होके आया पत्नी से भी उतना आया और माता से उतना आया है ना ये सीनर्जी बनी हुई है अब ये आवेश इसके पास डबल हो गया अब इसके पास डबल हो गया तो पति थोड़ी डबल है ना तो तो पति के पास डबल आवेश आया अब ये कहाँ जाएगा ठीक अब पत्नी के पास भी जाएगा माताजी के पास भी जाएगा जाएगा कि जाएगा और इस इस बीच में बि बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ऑफिस वाले भी इन्वॉल्व होंगे है ना अब पत्नी के पास एक आवेश था ही सासू माँ से पट नहीं रही थी अब पति से भी झंझट शुरू हो गया तो उसका आवेश अब चोगुना हुआ कि नहीं हुआ इस विधि से इस पूरी प्रक्रिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला अपने को जो उस आवेश को पचा पाए तो आवेश को पचाने वाला एक भी आदमी नहीं था इसलिए दिक्कत होगी और दिक्कत और क्या है है ना वो पचा ही नहीं सकता क्योंकि आवेश को पचा जाने के लिए समाधान चाहिए है ना सच्चाई क्या है कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्या हो सकता है ये सब चाहिए तब जाके आवेश पचेगा है ना तो कितना ही बड़ा झुंड हो जाए भ्रमित मानव का यदि उसमें से एक भी आदमी अगर निरावेश नहीं है तो वो माना जाती है आवेश बढ़ने वाला है तो इस प्रकार से आवेश बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते अब छोटे छोटे बच्चे देखो गुस्सा हो रहे हैं बोर हो रहे हैं सिर पटा रहे हैं। <laughs> <laughs> ये हमारा प्रतिबिंब है है ना छोटे छोटे बच्चे मम्मी में बोर हो रहा आप पाँच साल के थे जब बोर होते थे है होते ही नहीं थे कभी पांच साल का आदमी बच्चा कभी बोर हो उसको चिड़िया पक्षी ये वो आँख खुली तो इतना सामान देखने के लिए समझने के लिए अब पांच साल का बच्चा बोर हो रहा है अब कहाँ जाए वो मम्मी तो पहले से बोर हो रही थी दोनों बैठ के आपने एक एक मोबाइल ले लिए है न क्या करें तो क्या समझ में आया कि ये पूरे डायमेंशन को अगर देखेंगे तो संबंध की पहचान जागृति के साथ शुरू हो रही है जागृत व्यक्ति के साथ शुरू हो रही है जागृति के लिए हो रही है और जितनी पहचान बन रही जितना समझ में आ रहा उतना धीरता बन रहा है तो वो धीरता फिर धीरे धीरे आवेश को विलय करने का शुरू करता है कम से कम एक एजेंसी ऐसी चाहिए एक परिवार में जो पूरे आवेश को विलय करे एक एजेंसी पर्याप्त एक गांव में आवेश को विलय करने के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त एक पूरे देश में आवेश को विलय करने के लिए और एक ही व्यक्ति पर्याप्त है पूरी धरती के आवेश को बचाने के लिए एक आदमी का इतना ताकत हो सकता है ये हीरो बनने की बात नहीं हो रही संबंध की पहचान से हो रहा है इट इज नॉट हीरोज अब मान लीजिए ये एक आदमी ने इसको भी श्रेष्ठ माना थी इन दोनों के बीच में संबंध बड़े अच्छे होंगे कि नहीं होंगे दोनों का श्रेष्ठा एक जगह हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है वो कितना भी लड़ेंगे जाके बात कर लेंगे दोनों एक उसकी बात सुनते हैं समझते हैं कहानी है, आगे बढ़ जाती खटाखट खटाकर है ना हम सोचते हैं हम वन टू वन डील कर लेंगे डीलिंग की योग्यता ही नहीं है जब भी कोई काम करेंगे उस पूरे कार्यक्रम में एक आदमी निरावर्षित चाहिए तब कार्यक्रम चलेगा जो आप सोच रही हो है ना यदि उसमें एक भी निरावसित नहीं है तो केवल आवेश को इकट्ठा कर रहे हैं अपन करना ही चाहिए हो सकता है उसी क्रम में हमारे में ये अगर जिम्मेदारी ले लेंगे ले ले तो हो सकता है हम ही निरावर्षित हो जाए क्या बड़ी बात दूसरों का क्यों इंतजार करें है ना वो हो जाए तो और अच्छी बात इस प्रकार से ये ये पूरी कार्यक्रम के बाद बनी है ना अब अब पूछे क्या पूछना चाहते थे अब बो, बोले, बोले कर लीजिए अभी एक अंकल जी कि कल मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं क्या वाला जो आपने बताया क्या होगी दीदी तो जागृत मानव के साथ अभ्यास कारा? की डेफिनेशन बनती है अच्छा तो जैसे कि अभी आ, जिस क्रम में अभी हम चल रहे हैं हाँ। तो उसमें जिनको पता ही नहीं सपोज जीवन विद्या के हाँ। बारे में तो वहाँ जाने का मन नहीं करता जैसे आपने कल बोला था कि अरे ये लोग नाच क्यों रहे हैं लगता है उसमें क्यों खुश हो रहे हैं यार होली क्या खेल रहे हैं उसमें तो वैसा वाला फीलिंग आता है हाँ। तो फिर क्या उस जगह भी हमको जीने का ये प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिस आपकी कहीं चालू होगी देखो प्रैक्टिस आपकी होगी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ अपने से श्रेष्ठ शक्ति के साथ प्रैक्टिस करते समय बाकी जो करना है वो कर रहा है आपने बोला खड़े वहां खड़े हो गए आपने बोला ऐसा ऐसा क्या फर्क पड़ता है तो मेरा मन कहीं लगा है जहाँ लगना चाहिए जहाँ लगने की जगह है वहां लग जाना ये अभ्यास की बात हो गई बाकी सब जगह थोड़ी हो तो यहां मन, वहां लगाऊं, वो थोड़ी होता तो मन एक जगह एक ही चीज एक ही जगह लगेगा ना एक तो चीज एक जगह लगेगा एक बार लग गया मन तो हर जगह लगा रहेगा वो तो जगह पे थोड़ी लगा रहता है वो तो लगा हुआ आपने सच्छता के अर्थ में मन पे हिट करेंगे का मतलब यही हुआ हिटिंग क्या होगा रूप पद बल धन के बारे में दबाव बनेगा यही हिटिंग है तो रूपद बल धन की समीक्षा हो गया तब तो विकल्प खड़ा हुआ आपने सामने हाँ तो, वो है ना? हो तो, तो अगर, अगर आपकी समीक्षा हो गई तब तो कोई दबाव नहीं जी। आपकी समीक्षा हो गई तो क्या दबाव है वो तो होने तो होना ही चाहिए जैसे कि सपोज उस जगह में जाना है एक ऑप्शन है हमारे पास कि उधर जाए या ना जाए उसमें कोई पीड़ा नहीं है जाने वाने में क्या पीड़ा है ओह मन कहीं लग गया कार में बैठ के कहीं जा रहे तो मन तो वही लगा हुआ है ना तो पीड़ा क्या हो रही है? तो जब पीड़ा मेरे को पीड़ा नहीं हो रही तो बाजू में बैठे से लड़ाई होने वाली क्या मेरे में पीड़ा होगी तो उससे लड़ाई होगी ना तो देखिए कितना ब्यूटी है इस इस रिलेशनशिप के मॉडल को अगर ठीक से पकड़ेंगे इतना ब्यूटीफुल मामला है कि एक श्रेष्ठता के साथ अपने संबंध को पहचानने के बाद ही आवेश से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है यहां पर जितना आवेश मुक्त होता है उतना और हमारा रिलेशन बढ़ता है और बॉन्डिंग बनता है और बॉन्डिंग बनता है इसी प्रकार से बनता जाता है एक ही दिन थोड़ी बनता है जैसे यहाँ पर कई परिवार आ गए, बोलने के लिए वो बोलते थे भैया हम आपको श्रेष्ठ मान ले और हम तो बाप जो बोलेंगे करेंगे हमको पता है कि हम जो बोलेंगे कम से कम ये तो वो करेंगे ही नहीं बोलने से होता है वो पहले दिन ही पता है है ना लेकिन साथ चलते चलते चलते चलते चलते चलते, चलते क्या होगा जितनी बार भी कोई आवेश होगा वो निरावेश होता जाता है तो उसको और अच्छा लगता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे से स्वीकृति बनती है ये सब बातें बता इसलिए रहे कि हम इसको पूर्वक भी उपयोग कर सकते हैं तो इस विधि से क्या हो गया मन लग गया श्रेष्ठता के प्रति तो आज श्रेष्ठता से विरोध थोड़ी हो गया अब उनको उनको उनके प्रति दया के भाव आ गए आप लोग अपने को पता लग अपन भी ऐसे थे तो जब हम ऐसे ही थे और कैसे हमको होना है उधर हमारा ये पूरा यात्रा में मन लगा हुआ है उससे अपना क्या विरोध है भाई क्या विरोध है आप बताओ तो उससे विरोध खत्म हो गया क्योंकि विरोध खत्म कहाँ से हुआ फाइनली तो विरोध यहीं से खत्म होगा ना श्रेष्ठता के प्रति समर्पित होने से विरोध खत्म है श्रेष्ठताओं के ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाई आदर्शवाद ने बोल दिया त्यागी श्रेष्ठ है विरक्ति श्रेष्ठ है भौतिकवाद ने बोल दिया संग्रह सुविधा श्रेष्ठ है हमने अपनी अपनी आस्थाओं को उस प्रकार से बनाया वहां पर श्रेष्ठताओं को पहचाना मन में स्वयं में आवेश की बड़ी बढ़ोतरी हुई दोनों विधि आवेश बढ़े एक में अपने में आवेश बड़ा ऐसा दिखता नहीं है लेकिन हमार को लेकर लोगों में आवेश बड़ा, दूसरे में हमारे में आवेश बड़ा, लोगों में भी आवेश बड़ा, यही बात हुआ इस विधि से क्या हुआ कि अब अपने पास श्रेष्ठता का एक नया स्वरूप आ गया उन श्रेष्ठताओं के स्वरूप में अब हम जो है संबंध की पहचान करते हैं और संबंध की पहचान होते समय अब जो जो रूपत बल धन के साथ भी चल रहे हैं उनके प्रति अपना कोई आवेश नहीं है बल्कि रूप, पद बल धन का सदुपयोग भी आप धीरे धीरे करने की जगह में आ सकते हैं। हम्म, ठीक है बात, All clear? इस मुद्दे पे clarity? नहीं हुई? ये भैया कुछ कह लें, इनके पास भाई कह? पहले। जैसे ये संबंध के बारे में आपने बताया कि दो भ्रमित लोगों में संबंध में कुछ खटास कड़वाहट चलती रहती है तो जैसे बिजनेस में मैं देखता हूँ की कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब टोपी हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोगों से संबंध नहीं मेंटेन हो पाते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये अपना है कि कि अपना दुर्भाग्य तो क्या, क्या क्यों अब ऐसा लगने लगा है कि शायद वो एक तरह से कुछ रह, इशारा है बहुत बढ़िया बात की जगह महाराज अगर इशारा दिख जाए देखो जब भी दो बिजनेस की पटेगी दुनिया लुटेगी तो प्राकृतिक डिजाइनिंग नहीं पटो तो ज्यादा अच्छा है गलती में पटने की निरंतरता नहीं है गलती में पटने की निरंतरता नहीं है तो ये जो इशारा आपको मिल गया महाराज अगर इस इशारे को आप में से निकल के आए ना ये इस इशारे को पकड़ लेना तो पटने का क्या स्वरूप होगा ऐसी कौन सी कार्यक्रम होंगे जिसमें पट सकती है उस तरफ इशारा हो गया उधर लपक लेने का तो विश्व परिवार बिजनेस विधि से नहीं बनेगा टोपीबाजी विधि से विश्व परिवार कैसे बनेगा भाई पकेटमारी से शोषण और शोषित होने की प्रक्रियाओं में कोई हम विश्व परिवार तक पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें तो टकराव है जैसे एक बार इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वो कराया भैया क्या बोलते हैं उसको क्या कराया था यार समिट क्या बोलते हैं हाँ क्या हुआ था वो जो भी एक नाम था उसका इन्वेस्टमेंट समिट कुछ ऐसा था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कुछ प्रोग्राम हुआ था मैं अखबार खोल के देखा अपने ऑफिस में बैठा था तो ऐसा खोल के देखा मैंने वही तो इसमें इधर बड़े बड़े फ़ोटो छपे थे पांच बड़े बड़े जेब का के फ़ोटो लगे थे ठीक तो मेरे मुँह से निकल आज सारे बदमाश अपने शहर में तो हमारे बॉस ने सुना यार बदमाश ऐसे कैसे बोलते अरे मैंने कहा बदमाश ही है और तो क्या है और अगर मान लो इन बदमाशों की पटगी तो अपना क्या होगा यदि एक मत हो गए तो माना जाता क्या हाल समझ में उनको कुछ नहीं आया बोलो आप क्या बात करो पच्चीस हजार करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करने का वादा करके गए कितना मैं बोला सर थोड़ा सा बुद्धि लगाएं डाउन द लाइन फाइव ईयर्स टेन ईयर्स जो भी हम माने पाँच साल के बाद ये पच्चीस हज़ार करोड़ वापस ले जाएंगे ये, ये ज़्यादा ले जाएंगे जो ज़्यादा ले जाएंगे कहाँ से क्या चलो मान लो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना इनका हाथ पाम दम होगा उतना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पच्चीस हज़ार करोड़ का पचास हज़ार करोड़ मल्टीप्लाई करने की ताकत इनका है और बाकी जो वहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे उनका ताकत इतना नहीं जबकि हर आदमी में शारीरिक रूप से ताकत आजू बाजू ही है है ना तो मल्टीप्लाई कुछ कर भी रहे हैं तो उसका एक उसमें सभी इन्वॉल्व हैं तब भी ये 25000 करोड़ के 50000 करोड़ तो नहीं ले जा सकते हैं। हाँ ये 25000 करोड़ के अगर 5000 करोड़ ले जाएं, तो ये ज्ञानी ज्ञान है तब तो ये इनका ज्ञान का मतलब निकला कि बाप दादा ने संग्रह करके कर रखा था लूट कर रखा था अब उसको हमने ऐसा विधि से लगा दिया कि वो वापिस पब्लिक तक पहुँच गया ठीक है ना बात तो ये बढ़िया सुंदर बात है भाई कि हम गलती में अनेक क्या है फॉर्मूला गलती में अनेक सही में एक है ना इसको कई तरीके से आप समझेंगे धीरे धीरे समझ में आता रहता है गलती में अनेक केवल और केवल सही में एक अनेक हैं तो सारी बातें मैंने बताई था पहले भी शायद अभी और बता देते हैं आपको तो बात जुड़ के समझ में आ जाएगी, है ना? और अंकल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रश्न आपका फिर गोष्ठी के प्रश्न लेना को, हाँ कोई बोला अभी? इधर से जैसे भैया पीछे से हाँ हाँ जी हाँ।, हाँ अभी प्रश्न रख सकता हूँ हाँ हाँ So, मेरा एक प्रश्न इस तरीके से है कि आ, विकल्प में एक काम कर सकते हैं क्या हाँ। यदि जो बातें समय का अभाव हो जाएगा हाँ प्रश्न उसी से संबंधित है की जैसे मैंने परिचय शिविर किया हाँ बात मुझे समझ में आई मैं विकल्प शिविर तक आया और मुझे गहराई समझ में आ रही है इस दोनों के बीच में अपने पुराने जीवन यात्रा में वापस जाता हूं इसके बाद में भी जाऊंगा तो मैं ऐसी क्या प्रक्रिया हो जिसके अंदर मैं उसका ठीक ठीक कंप्लीट रूप से आकलन कर सकूं और इतना आकलन हो जाए का ख्याल आए तो मेरे पास में उसका आकलन बिल्कुल स्पष्ट रहे बहुत बढ़िया तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है कि उतना कटाक्ष हो जाए बहुत अच्छी बात सबको समझ में आ रहा है क्या पूछा है सबको सहमति इसका ठीक से उत्तर कर लेते कोई बड़ी चीज़ नहीं इन्होंने ये कहा कि जहां हम वापिस जाएंगे और मान लो हम ऐसे काम में लग ही गए तो क्या हमारे को ये जो जो कुछ भी बाहर जो चल रहा है उसका वापस पुनः कोई दबाव हमारे पर आएगा कि नहीं आएगा और यदि आता है तो उससे बचने की विधि क्या हो अभी से हमको स्पष्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर सो देट दोबारा ये चीजें हमारे लिए वापस अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म ना करे ना ये ना भाई हाँ हाँ हाँ ठीक हाँ है ना बिल्कुल ठीक बात वही उसका दबाव ना बने बने तो इतनी स्पष्टता रहे कि मैं उसको ऑलरेडी आकलन कर चुका हूं उस चीज का बहुत अच्छा इसको देखेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे से बात है बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है आसानी से इसको हम समझ सकते हैं वर्तमान में जो भी श्रेष्ठता हमने पहचानी है भ्रमित में भ्रम में और रूप पद बल धन के आधार पर है है ना भक्ति विरक्ति के आधार पर है और भक्ति विरक्ति तो अभी खत्म सी हो गई फिर भी कहीं कहीं सुनने पढ़ने में तो आते रहता है इसके आधार पर पूरा कार्यक्रम बना हुआ है ठीक है इसको हम बोलते हैं वर्तमान अभी यह है अब इसका ठीक ठीक होना है समीक्षा अगर ये ठीक ठीक समीक्षित हो गया तो दोबारा कभी भी ये राक्षस खड़ा नहीं होता है यदि ये ठीक से समीक्षित नहीं हुआ तो ये राक्षस बीच बीच में खड़ा होता रहता है है ना इसको अपन और कोई विधि से ख़त्म नहीं कर पाते हैं इसका विधि एकमात्र यही है कि इसकी ठीक से समीक्षा हो जाए समीक्षा हो जाए मतलब एक मानव की जिंदगी में यूपत बल धन के आधार पर जीने से भक्ति विरक्ति से जीने से मानव की ज़िंदगी में क्या क्या फर्क पड़ता है क्या अभाव महसूस होते हैं किस प्रकार का कंपटीशन होता है किस प्रकार का दबाव तनाव इत्यादि इत्यादि सब बनता ये ठीक ठीक हमको अपनी ज़िम्मेदारी पर समझ में आना चाहिए है ना समीक्षा होना चाहिए जैसे एक समीक्षा हम यहाँ खड़े होकर कर देते हैं ताकि आपको खाली ध्यान चला जाए इस तरीके से भी सोच के देखिए है।, है ना? और ये कार्यक्रम आगे मनन है कि आप स्वयं में भी इसका मनन करते हो कि ऐसा है या नहीं है तो जो कोई ने मनन ठीक से नहीं किया होता उसको बीच बीच में ये भूत खड़ा होता रहता है तो पहला ये मुद्दा कि इस मनन को ठीक से हम करें समीक्षा करें तो मानव की जिंदगी अकेले में नहीं है वो मानव की जिंदगी कई एंगल से जुड़ी हुई है तमाम दृष्टिकोण उसके कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं उन सभी दृष्टिकोणों से इसकी समीक्षा जरूरी है क्या दृष्टिकोण है उसको पूरे को लिख देता हूं क्या क्या दृष्टिकोण है वो सबके साथ अपने को इसकी समीक्षा दृष्टिकोण तो अभी जो है मतलब संदर्भ जो है वो अभी भी है वो आगे भी रहने वाले हैं क्या क्या संदर्भ है तो एक संदर्भ है व्यक्ति परिवार दूसरा संदर्भ है समाज एक संदर्भ है है ना? उसको हम कह रहे हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र एक संबंध है इन पांचों परिस्थितियों में है ना? पांचों परिस्थितियों में ये रूप बल धन के आधार पर अभी वर्तमान का क्या हालत है इसको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है वंस फॉर ऑल इट कैन भी सेटल ठीक भक्ति विरक्ति से जीने पर व्यक्ति के क्या हाल परिवार के क्या हाल समाज के क्या हाल राष्ट्र के क्या हाल अंतर्राष्ट्र के क्या हाल ये हमको समझ में आ सकता है अभी यहाँ इस तरह के क्लासरूम में तो एक लिमिट तक ही इसको समझा जा सकता है क्योंकि समय का अभाव जैसे अगर शॉर्टकट में बात करेंगे तो हमको लगता है भक्ति विरक्ति में गलती नहीं है तो भक्ति विरक्ति में व्यक्ति को भ्रम होता है कि गलती नहीं हो रही है लेकिन परिवार रोता ही रहता है तो उसका समीक्षा होता है कि भक्ति विरक्ति में यदि मैं जाता हूँ तो परिवार मेरे साथ संतुष्ट नहीं है परिवार भी मई मैं ही परिवार हूँ मैं ही समाज हूँ मे ही राष्ट्र हो मई अंतरराष्ट्र हूँ मेरे इतने विभाग हैं परिवार के बारे में कौन सोचता है आपके सोचने से परिवार क्रिएट हो रहा है ना अगर आप सोच पा रहे हो तो परिवार है नहीं सोच रहे हो तो क्या का परिवार है आप ही एक व्यवस्था के रूप में भी सोचते हो आप एक राष्ट्र के रूप में भी आप ही इसीलिए कह रहे मानव और मानव जाति अविभाज्य परिवार को तीसरी एजेंसी नहीं है अगर कैमरे में देखेंगे तो क्या है कुछ लोग हैं कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं जैसे यहाँ बोलेंगे यहाँ परिवार दिखता है क्या अगर कैमरा लगा दो तो एक से अधिक मानव लेकिन हमारे पास उसका कोई डिज़ाइन है उसे वो परिवार बनते हैं है ना ये समझ में आना चाहिए तो मानव में मानव के ऐसे पांच स्थितियाँ हैं इन सभी में इस वर्तमान ये जो भी जीने का तरीका है भक्ति विरक्ति में समाज का क्या हालत हुआ कोई व्यवस्था बना ही नहीं ये जो समाज का नाम होता है व्यवस्था है ना तो कोई व्यवस्था भक्ति विरक्ति से बनता ही नहीं है अपना एक आदमी पानी पी के ही अभी पड़ा हुआ है अब क्या है की व्यवस्था एक आदमी अपना लंगोट लगाया वो भी नहीं लगाया, छोड़ दे दाढ़ी नहीं बनाया कुछ नहीं किया अपने पढ़ा भक्ति वििरक्ति में काम कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन बनते ही नहीं है सब लोग अपना अपने भक्तिविर करो कोई डिज़ाइन हमारे पास निकल के नहीं आ रहा हम सब मिलके कुछ कर रहे हो समाज बनता हो व्यवस्था बनती हो उसका कोई प्रमाण इसमें हम दे नहीं सकते राष्ट्र राष्ट्र देखेंगे तो उपेक्षा है राष्ट्र की राष्ट्र में है ना विसंगति रहने रहने वाली अंतरराष्ट्र में हो ही नहीं सकती इससे इसी विधि से और अगर आ, आ, आगे देखेंगे तो एक और डायमेंशन खुलता है वो डायमेंशन खुला मानव में अगर केंद्रित हो जाए तो अनुभव विचार व्यवहार और कार्य ये चार आयाम होते हैं हर एक मानव में तो अनुभव विचार व्यवहार कार्य इन चारों आयाम में भी भक्ति विरक्ति और रूपल धन से जीने में क्या होता है उसका समीक्षा कर लीजिए भक्ति व्यक्ति विरिधि से जो भी कुछ भी अनुभव में आता है बोलते हैं ईश्वर अनुभव में आया उसका विचार ही नहीं बना पाते विचार का मतलब जहाँ पर उसको भाषा विधि से व्यक्त किया सके तो अनुभव तो हो गया मान लिया होता होगा क्योंकि कोई ईश्वर को बड़ी ऐसा छुपी हुई चीज़ तो है नहीं तो उनके भी अनुभव में आई होगी लेकिन विचार में नहीं आ पा रही है तो भक्ति व्यक्ति भक्ति विरक्ति विधि से विचार बनता नहीं है भाषा में उसको प्रकट नहीं किया जा सकता इसीलिए लोग कह ही देते हैं कि भाई ये जो ईश्वर है इसके बारे में ब्रह्म के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता अनुभव किया जाए बोला नहीं जा सकता बोलोगे तो समझ गया आपको पता ही नहीं चला क्या है तो वो गलत करे झूठ करें ऐसा नहीं लेकिन उनको इतना ही तो भक्ति वि, विरक्ति विधि विचार ही नहीं बना तो व्यवहार कैसे बनेगा उसमें कोई व्यवहार के मुद्दा ही नहीं है अच्छा अनुभव में आप क्या है बोल नहीं पा रहे हो हमारे को क्या उपलब्धि हुआ यार तो पारदर्शिता संकट हो गया है ना इस विधि से दिखा कि वो नहीं अच्छा उसमें आ जाओ रूप पदबल धन में समीक्षा वो आप करेंगे आगे करते हैं कि व्यक्ति में क्या हुआ तनाव परिवार में क्या हो गया कम्पिटिशन होकर लड़ाई झगड़ा हर जगह परिवार है स्कूल में पहुँचे तो भी परिवार ही है जहाँ भी एक से अधिक आदमी हुए वहाँ कंपटीशन समाज व व्यवस्था के नाम पे अराजकता हो गया हम सब मिलके एक व्यवस्था को थोड़ी प्रकट करें समाज का मतलब व्यवस्था ही है तो हम सब अभी व्यवस्था में जी रहे हैं क्या अव्यवस्था में अव्यवस्था में हम हम रूप पदबल धन के आधार पर समाज में व्यवस्था को दे सकते भक्ति विरक्ति से नहीं दे पा रहे प्रकार से राष्ट्र अंतरराष्ट्र में तो सवाल ही नहीं उठता राष्ट्र में इतने नक्सलवाद इतने आतंकवादी में असंतुलन अमीरी गरीबी में असंतुलन हो रहा है तो उससे हमारे बढ़ेगा आतंकवाद बढ़ेगा घटेगा उसका मूल कारण क्या है हर आदमी अपने आप को रूप के आधार पर देख रहा है और रूपद बल को श्रेष्ठता मानकर संग्रह सुविधा में लगाए तो वो तो नक्सलवाद बढ़ने ही बढ़ने आपको लगता है आप तो कोई नक्सलवाद नहीं बढ़ा रहे हो आप तो काम तो सुविधा संग्रह कर रहे हो सूजा संग्रह में काम करने का मतलब कंट्रीब्यूशन नक्सलवादी है नक्सल पैदा करने वाले तो आप ही हो ये बनता है इसी विधि से अब ये जो अंतर्राष्ट्र में अब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा अब आ जाओ आ, ये रूपत बलधन से अनुभव रूपत बल्धन में अनुभव होता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ शरीर मूलक हो गया तो शरीर की इंद्रियों के बारे में संवेदनाओं का एक थोड़ा बहुत पता चलता है संवेदनाओं को समझ लेना ज्ञान नहीं है संवेदनाओं को नियंत्रित करने की योग्यता आ जाना ज्ञान है और संवेदना को समझ लेना ज्ञान नहीं होता है समझ गए संवेदनाओं को सदुपयोग कर लेना ही नियंत्रण है और सदुपयोग होता है समझदारी से समझदार हो गया कि करना क्या है उसके अर्थ में वापस इन सभी संवेदनाओं को रूप ये जो है ना रूपगंध स्पर्श है ना शब्द रूपगंध स्पर्श इन सभी संवेदनाओं का हम सदुपयोग कर लेते जैसे मेरे गले में से आवाज़ आती है अभी मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ ये मेरा मेरे में यदि अर्थ की निरंतरता बनी हुई भाषा में भी आ रही है तो ये मेरी गले से जो आवाज़ निकलना है इसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है नियंत्रण प्रमाणित हो रहा बिल्कुल दुरुपयोग हुआ बिल्कुल दुरुपयोग हुआ भाई तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम हाँ दिखता ही है है ना न्याय नहीं हुआ ठीक इस विधि से देखेंगे तो अब अनुभव में कोई वस्तु आई नहीं, आई आएगा नहीं यहीं से हमको समझ में आ रहा है वहाँ आया होगा ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं लेकिन अब रूपज बलधन के आधार पर विचार इस विचार को प्रकट कर सकते हो कर ही नहीं सकते क्या हो मिलके काम करेंगे मैं ज्यादा जुलूंगा तू कम लेना इसको व्यक्त नहीं कर सकते आप अब।, अब आपको क्या करना पड़ेगा अच्छी भाषा बनानी पड़ेगी अच्छी भाषा कैसे बनाते हो बहुत अच्छा लगेगी भाषा इक्विटी क्या शब्द ले आए आप तो भाषा क्या बनाए इक्विटी कितना कन्फ्यूज किया है You are you are part, you are taking part in my business on the basis of equity. इक्विटी कितना कितना कन्फ्यूज किया बताओ कृति क्या कर दी तुम बताओ जो तुम पढ़ गया उसमें क्या है इक्विटी कहाँ है इसमें तो जो नहीं है उसके नाम पर भाषा बना दी चाला की बदमाशी उधर चाला की बदमाशी उतनी नहीं है वो बोलते थे देखो जो भी है रहस्य है हमारे ज्ञान अनुभव हो गया हम बता नहीं सकते तुम तुम्हारा देखो यार साफ सुथरी बात है न? इधर तो क्या हो गया इधर चाला की ज्यादा है अब हम अब विचार को ये तो प्रकट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे पाकिट मारने आया हूं <laughs> तो अच्छी भाषा हम बनाते हैं ना देखो कितना अच्छा होता है कितना काम इसमें किया गया वो भी समझ लीजिए मैनेजमेंट के लोग बैठे होंगे पाकेट तो मारनी तो है तो तय हो गई है शुरू में हमने कई दिन तक मारी लोगों को पता ही नहीं चला कि पाकिट कट रही है ठीक तो लोग बड़े सहयोग करते रहे हमारा हमारा सहयोग करते रहे मिलते रहे हम धीरे से पाकिट मार लिए है ना उनको पता नहीं चला थोड़े दिन बाद उनको पता चल गया कि पाकिट मरती है है ना तो लोग बोलने लगे मार्केट बहुत डाउन है मार्केट डाउन होने का मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिट कट रही है अब क्या करें ठीक तो तरीका ये बना कि लुभावना तरीका हो तो ध्यान कहीं और रहे और पॉकेट इधर से कट जाए ये बीच का एंट्री मॉडल क्या आप कहते हैं देखो देखो देखो देखो वो चीड़िया चिड़िया इसका नाम एडवर्टाइजमेंट है ना तो आपको दिखाया कुछ और इतनी देर में पॉकेट काट ली। एक विधि ये बनी बीच में पूरा यात्रा इतना ही हमारा बिजनेस का सबसे एडवांस वर्जन क्या है घर में बैठ के उसको पहले कन्विंस कर लो कि पॉकेट कटवानी है अब इसमें एजुकेशन जुड़ गया सारे कलाकार जुड़ गए सारा संगीत गीत नृत्य सब जुड़ जुड़ा के क्या हो गया है ना आपको पहले से घर से तैयार करके लाते हैं आप सोया मे पॉकेट कटवाओ इसका नाम है मैनेजमेंट अब ये समीक्षा इतने कड़क शब्दों में अगर नहीं होगी तो नहीं हुई समझ लेना है ना तो समीक्षा ठीक हो गई कोई दिक्कत नहीं भले हम पैकेट मार रहे हम सभी पैकेट मार रहे हैं मार रहे है यार कौन कौन इस जो सिस्टम रहेगा उससे बाहर थोड़ी कोई आदमी होता है अच्छे खुले मन से इसको स्वीकारो कि हम सब जेब कतरे हैं क्या दिक्कत क्या है ना ना लेकिन हम जेब कतरे हो कि सुख नहीं है हम हो पाए अब हमको इससे आगे बढ़ने की बात उसके लिए अगर इसको स्वीकारेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे हम तो अच्छे ही थे जी और अच्छे होने आगे ये बेकूफ़ बनाने की बात अपने लिए अच्छी भाषा का प्रयोग ये सब मैं मेरे यहाँ नहीं करता मैं है ना कहीं कहीं लोग करते होंगे लेकिन उससे कुछ निकल के नहीं आता भाई अपना ठीक ठीक अगर मूल्यांकन कर लोगे कि हम एक शिक्षा और व्यवस्था का प्रोडक्ट है मानव मानव जाति अभिभाज मानव जाति के पास है वही हमारे पास है वही हमने किया है भाई उससे अधिक करने की योग्यता नहीं थी एक आदमी को कुछ बात समझ में आ गई अब हमारे लिए रास्ता बन गया अब अगर अब हमारे पास च्वाइस है उससे बाहर निकलने के लिए नाव स्वतंत्रता का मुद्दा आया ये सब भ्रमपूर्वक जो हम जिए हैं बाय चॉइस नहीं जिए हैं चॉइस लेने का टाइम आ गया आपके पास कि चॉइस ले सकते हो एक श्रेष्ठता की ओर छलांग मार सकते हो प्रोवाइडेड आप उसको समीक्षा ठीक करोगे बढ़िया तो इस प्रकार से आप व्यवहार क्या करोगे भाई पॉकेट मनी में, में क्या व्यवहार होता है व्यवहार ही होता है व्यवहार ही नहीं होते दीदी अभी तक हम व्यवहार नहीं कर पाए अगर सच्ची बात करोगे तो अनुभव नहीं होने से विचार तैयारी नहीं हुआ विचार का अभाव रहा है आज तक मानव जाती व्यवहार करने की योग्यताओं से संपन्न नहीं हो पाई भैया ये बताइए ना माना माना जाती अविभाज्य जो लक्ष्य बने भक्ति विरक्ति में जाएगा कम्युनिकेशन इसके लिए पैकेट पाकेटमारी में जाएगा और कहाँ जाएगा आप बताइए वो स्किल अपने आप में अच्छी हो सकती है एक आदमी मेरी बात को अच्छे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है लक्ष्य मुद्दा है ना यदि लक्ष्य नहीं बदला तो सारा स्किल होकर तो हम बहुत ही गड़बड़ हो गया ना लोगों में आपस में बहुत मिलजुल के काम करते हैं करते हैं कई लोग टाइम का ध्यान रखते हैं वो भी करते हैं प्लानिंग करते हैं वो भी करते हैं चार लोग मित्र मिलके बढ़िया एक दूसरे का ध्यान रख के प्लानिंग करते हैं किसकी क्या योग्यता है उसका अनुमान करते हैं उसी हिसाब से काम बांटते हैं और सहयोग की प्रवृत्ति भी है उनमें है ना मैं बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं टाइम भी कैलकुलेट करते हैं मूल्यांकन ठीक करते हैं परिस्थिति का आकलन करते हैं और सुबह पेपर में न्यूज़ आती कि बैंक लुट गई ये सबके बिना लुट सकती थी बैंक चारों में अलग अलग ताकत है उसको पहचानना कौन दरवाजा काटेगा कौन चौकीदारी कर सकता है कौन किसी में अलर्ट है है ना सहयोग की प्रवृत्ति कहीं कोई छूट गया गिर गया उसका सामान छूट गया वो उठा के लेके भागना है ठीक टाइमिंग भी चाहिए ना और आंकलन भी अच्छी थी, ठीक चाहिए बैंक किस दिन लूटी जाना चाहिए समय क्या होगा घटना क्या होगी कौन सी चौराहे की कहाँ की ये सब स्किल तो पूरा उपयोग कर रहा है ये सब स्किल का नेट प्रोडक्ट क्या हाथ में आया मानव जाति को तो स्किल का सम्मान नहीं है लेकिन लक्ष्य विहीनता के आधार पर वो स्किल का कोई है ना सम्मान निकल के नहीं है आया निकल के नहीं है अब ये लक्ष्य में जागृत हो गए तब वापस इनकी इज्जत एक्चुअल इज्जत आई ये तो ये सब के आधार पर तो लूट मारी हो रही है ऐसी सभी थोड़ी लूट पा रहे हैं क्योंकि उनमें यह नहीं है अभी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कॉपरेशन की भावना नहीं है ठीक है आकलन क्षमता नहीं है ठीक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है केयरिंग नहीं है इसीलिए वो लूटपाट नहीं कर पा रहे <laughs> जय हो महाराज रवीश महाराज बोलिए कहाँ पहुंचे हालत आपके यहां कौन सफल होता है कंपनी में जिसके पास ये सब होना चाहिए जिसके पास नहीं है वो बेचारा है ना फाइल उठा रहा है घंटी बजा रहा है चाय पिला रहा है ये कर रहा है उसको आप उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है ना ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा है वो तो उसका काम वो इतना अपराधी नहीं है वो अपना घंटे बिना चाय पिला रहा है पानी पी लो जी सर आप तो इतना लगे रहते हो तो, आप पानी पियो इनकी सेवा करता है वो कितना मेहनत करते हो आप ये अभी कहाँ से है, कहां है उसको लगता है यार कितना मेहनत कर रहा है आदमी तो उसके लिए वो खड़ा रहता है है न अपने पता लगे कि एक्चुअल काम तो वही कर रहा है बाकी तो पकेट मारी हो रही है ये समझ में आने की बात है ना ये ठीक से समीक्षा होने की बात है ठीक है ना वो तो एक से एक बड़ा मिल मिल ही जाता है भाई है ना हम हम सोचते हैं कि अभी देखो ना ऐसे ऐसे ही सोचता आदमी जिंदगी भर पड़ोसी की जमीन पे लड़ाई करता रहता है लड़, लड़ के अपनी सीमा को बढ़ाता है इधर भी परेशान रहता है उधर भी परेशान रहता है उधर उधर भी कोई परेशान के मर जाता है।, है ना पता लगा वो इसके घर में पैदा हो जाता है आप जिंदगी भर सोचते रहें कि उसके से मैंने पाँच फीट ज़मीन बढ़ा ली ये मेरी जिंदगी की सफलता है डिज़ाइन इतना अच्छा प्रकृति में कि वहाँ वो दिन भर आपके बारे में सोचता रहता है मरते तक सोचता रहता है उसके मन में आप तदाकार कर जाते हो है ना और आपके यहाँ बैठा रहता है और आपकी हंड्रेड प्रॉपर्टी का मालिक बनता है आप क्या करोगे कहाँ बचा के ले जाओ अपनी प्रॉपर्टी किस बचा के ले जाओ बचा के ले जा सकते तो दिखते है कि, कि किससे हम बचा रहे हैं ना पता नहीं चल रहा है माना जाती अविभाज्य किससे बचा के ले जाओगे आप माना जाती अभिभा मानव जाति भाई ये है कर्म फल नहीं है माना जाती अभिभाज्य कौन किसके पैदा हो किसको पता चल रहा है <laughs> तो आप जिसके लिए संग्रह कर रहे थे जहां से लूटपाट मार के लाए अगर ये समझ में आ जाए कि उन्हीं की पॉकेट मारी वही लोग यहाँ पैदा हो गया? तो क्या करोगे आप अभी एक बात हम कई दिन से लोगों को समझाते रहते हैं है ना नहीं समझ में आता चलिए इसको आगे और देखते हैं तो ये समझ में आ गया कि अनुभव विचार व्यवहार कार्य में इन दोनों के आधार पर कोई हार्मनी हो सकती है अब मोटा मोटा क्या है ये सोचता है मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया इनमें हार्मनी की कमी हुई और कुछ नहीं हुआ ऑनली दैट प्रूव इट कि देर इज समथिंग लेकिंग है ना वो साबित करेगा तो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में हारमनी नहीं हो पाती उसका मतलब ये प्रमाणित करेगा अब परिवार समाज राष्ट्र में हार्मनी नहीं होगी तो व्यक्ति में तनाव होगा कि नहीं होगा परिवार में तनाव थोड़ी होता है तनाव किसमें है हार्मनी के अभाव में तनाव व्यक्ति में हार्मनी के अभाव में परिवार टूटेगा टूटेगा मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होगा हार्मनी के अभाव में समाज में अव्यवस्था और समाज में अव्यवस्था राष्ट्र में अशांति और विश्व में जो है वो क्रांति या उल्टा कर लो राष्ट्र में क्रांति तो विश्व में इस प्रकार से समीक्षित कर, तो अगर अगर कर लिया वंस फॉर ऑल इट इज सेटल्ड हमने खुद अपनी जिम्मेदारी पर देख लिया ऐसा है या नहीं है आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कारण क्या रूप पत बल धन के आधार पर श्रेष्ठताओं को मानना अगर उसकी सरकार चलेगी उसी आधार पर जबकि लोग सर, सरकार को श्रेष्ठ मानेंगे तभी जब वो अपने धन का संग्रह बढ़ाएंगे ये उनकी मजबूरी है उनको लड़ते रहना जरूरी है हमारे को भी लड़ाई से बचना जरूरी है दोनों ही इसमें लड़ रहे हैं रास्ता नहीं निकलता इसमें तो ये हमको समझ में आ गया और मुद्दा देखें तो और मुद्दा बनता है विचार के आधार पर संस्कृति सभ्यता व्यवस्था और विधि लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं एक कल्चर की हम बात कर रहे हैं संस्कृति और एक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं सभ्यता और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं व्यवस्था अभी दोनों ही विचारों से विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता में आप देखेंगे कि हारमोनी यहाँ पर भी नहीं बनता है आज जो भी विधि है वो विचार के अनुसार नहीं है विचार क्या कह रहा है त्यागी कह रहा है है ना विरक्ति की बात कर रहा है रूप बद बल धन में सुविधा संग्रह की बात कर रहा है विधि क्या कर रहे है विधि कुछ और ही कर रही है।, है ना तो एक के धन को दूसरे से बचाना अब विधि का काम बन गया उल्टा पुलटा काम शुरू हो गया तो सारे लेजिस्लेशन जो है वो अभी लेजिस्लेशन अभी स्वीकार नहीं हो रहे किसी को भी पूरी दुनिया के कानूनों पर संविधानों पर अभी प्रश्न लगा हुआ है लोग उसमें जहाँ जहाँ जो भी लोग हैं वो सब जगह उसको प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कानून है ठीक क्या कल्चर है क्या कल्चर हम डेवलप करें अभी अभी कला संस्कृति जुड़े हुए लोग जो हैं टाइम हो गया क्या अभी कला संस्कृति जुड़े हुए लोग जो हैं वो अभी कल्चर पे डाउट करें हम जिस प्रकार से जी रहे हैं उसमें एक तो आचरण को व्यक्त करना उसमें सिविलाइजेशन पे प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आज भी हम सिविलाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं माना इन दोनों विचार के आधार पर सिविलाइज होगी ऐसा लगता है आपको जंगल युग में जैसे रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं अच्छा कपड़ा अच्छा भाषा बोलना सीखे दीदी उससे अधिक हमारे में कुछ भी सिविलाइजेशन का प्रमाण नहीं मिलता है अच्छा बिल्डिंग अच्छा कपड़ा अच्छी भाषा के अलावा हम किसी भी तरीके से सिविलाइज्ड होकर हम व्यक्त हो पाए दिखता नहीं है। उस जमाने में भी सभ्यता को प्रस्तुत नहीं कर पाए महाराज सभ्यता आचरण में जो सभ्यता है उसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उस जमाने में भी कोई किसी की बीबी को लेकर भाग जाता था आज भी भाग जाता क्या फर्क क्या पड़ा है ना नाम छोड़ दो जो नाम में लड़ लेते लोग ना, नाम में अपना कोई लेनदेन नहीं है ये अध्ययन करने का मुद्दा हुआ कि नहीं हो रहा है ठीक तो सिविलाइजेशन को हम कहा प्रस्तुत हो पाए आदमी आदमी के साथ अभी मार देख कर मारने को दौड़ रहा है सिविलाइजेशन का कुल मतलब इतना है कुल कि जीने के सभी स्वरूप में आदमी आदमी के साथ खुशहाली को प्रस्तुत कर पाए देख स्वीकार कर, कर पाए ये सिविलाइज होने के बाद आदमी आदमी के साथ डरा हुआ है आज भी डरा हुआ है आज आज भी साइंस के नाम पर भी आप देखो अध्यात्म के नाम पर देखो तो दोनों में डरने के अलावा कुछ नहीं है दूसरी ग्रह से कोई एक आदमी आएगा वो हमको मारेगा मारेगा उससे लड़ाई ही करना है ये हमारा डर है ये हमारा सिविलाइजेशन का अभाव है तो अभी तक हम सिविलाइज नहीं हुए हैं कोई सिविक सेंस हमारे में क्रिएट नहीं हुआ है ये दोनों विचार के आधार पर ये कोई सिविलाइजेशन की बात अभी बनी नहीं है इसको यदि आपने ठीक ठीक पहचान लिया तो एक घाट और पार हो गया आपका ठीक अगर चलोगे साथ में तो पार हो ही जाओगे इसी प्रकार से व्यवस्था की जगह अव्यवस्था ही अभी है है ना वो तो दिख ही रहा है जिसका डंडा है उसके हाथ में उसकी भैंस है अब डंडे की तलाश में आप कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हो जो बेचारा टीचर है वो हेड को डंडा मानाना चाहता है हेड मास्टर उसमें डंडा करता है तो वो विधायक से दोस्ती करता है अब ये सब डंडे तो तलाश कर रहे हैं हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जहाँ से दिक्कत आती है उससे बड़े के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं वहाँ तो एक एक जगह से दोस्ती कर लूँगा तो अनेकों के ऊपर राज करूँगा है ना अभी व्यवस्था है आदमी को कितना जलील होकर जीना है इसमें है ना इससे बड़ी जलालत क्या हो एक आदमी यदि एक आदमी के सामने भी जलील होता है वो अनेकों के साथ अनेकों को जलील करके भी अपनी वो जो पीड़ा को, को पूरा नहीं कर पाता है क्या करे बेचारा और बिचारे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये अभाव है इसका ये दोनों बिचारे पूरे नहीं पड़ते हैं है ना? सच्चाई की बात बता रहा है कि हम मैं जब नौकरी में था असिस्टेंट इंजीनियर तो हमारा एक चीफ इंजीनियर था वो बहुत ही इतना डिशिंग इतना काम करता इतना लोगों को डरा कर रखता था क्या पोटेंशियल था उसका कोई एक सरकार बदल गई एक कोई मंत्री नए बन गए है ना से एक हमारे मित्र थे उनका वो भाई था तो हम जाकर उनके घर में बैठे थे है ना और पहले दिन वो मंत्री बना तो हम जाके बैठे थे घर में अपना घर जैसा हो गया मामला है ना वो पहले दिन वो चीफ इंजीनियर आए वो आके और मंत्री के सामने पड़े उन्होंने देखा नहीं कि मैं साइड में बैठा हुआ मैं मैं भी उसी बिस्तर बैठा मंत्री बैठा है ना और जब उठ के उन्होंने देखा कि उन्हें, अरे तो बैठा है। अब वो जब तक रहे दो तीन साल मेरे से उनका खुनस ही बना रहा अभी दिखता है ना कि एक जगह आके आप कितना आपको मतलब नीचे जाना पड़ता ताकि आप बाकी जगह पर अपने दादागिरी पूरे स्टेट लेवल पर आप चला पाओ हमने देखा उसकी समीक्षा किया कितना मैं, मैं बाहर आगे बोला मैंने कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं ऐसा बोला मैंने उसको अब क्या बोलो और इससे ज्यादा बोल भी कह सकते हैं। तो आदमी में सम्मान पूर्वक नहीं जी पा रहा है व्यवस्था के अभाव में उसका जो अपमान है उसको कितनों को भी अपमानित कर देने से वो सम्मान की तृप्ति होती है क्या नहीं होती एक आदमी ने एक आदमी का अपमान कर दिया है ना उसके लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ वो इतने मरने के बाद भी उनको त्रप्ति नहीं हुआ पूरी कहानी आप पढ़िए कहानी पूरी पढ़ते नहीं अपन पूरी कहानी एंड टू एंड पढ़ी है उसमें जितने लोग शामिल थे वो आखिरी में उनकी उनकी मृत्यु किस हालत में वो भी देखिए अध्ययन करके तो उसमें तृप्ति हो गया आप खुश हो गए आ जाओ जी आप मजस जीते ऐसा कुछ नहीं हुआ महाराज तो हम सम्मान पूर्वक नहीं जी पा रहे ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ये दोनों विचार से समीक्षा होना जरूरी है ठीक है हाँ जी हाँ चालू कर लो भाई आपको कोई भी ऐसी बात कह दे जो बिल्कुल झूठ हो और समाज में आपको अपमानित करे तो क्या करना चाहिए आपको राशनलाइज करना चाहिए सफाई देनी चाहिए या चुप रह जाना चाहिए व्यवहार में क्या होना अभी इसी स्थिति में जहाँ हम हैं जो आप करते हैं उससे कुछ हुआ नहीं कुछ नहीं होता उससे तो ये तो समझ समीक्षा के बात की ये सब करके तो कुछ होता नहीं है है ना अब किससे होता है उसी की बात कर रहे हैं दूसरी बात कर रहे हैं ब्रेक का समय हो गया वैसे तो, तो मैं सोचता हूँ कि ब्रेक टाइम से ले ले, आके इस पे बात कर ठीक है दस मिनट का समय चलिए मुलाकात होती है